वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नीता नंदसोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि गोपीजनो गोपीजन सामूत बिंदवनमनोहर वंशाकपतुश किसी बवच पतितान पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यहां वंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदेव पीया वैकेशवश्भक्तिपदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंजयन देवी सरस्वती व्या तथोज मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति, भक्ति प्रमदाकजगर धेयम सदा परभग्नमीष्ट दो तेता शिव विरी तम शरण्यम भीतातिहां पुनतपालीपूत वंदे महापुरशते चरण स्तक्ता दुस्तज सुपितरक्षी धर्मीर्ज वचसा जरण्यं माया मेघ दिता वधाद वंदे महापुरशते चरण यल्लवनखचंदम छटा विस्फुरीजित कि वध स्वदर्शी पूर्णाग्रसागर सारमूर्ति साराधि कामि कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद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 प्रणमो श्री गुरु भूयो श्रीकृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगच्चोक्षु श्रीसुखम तम वास्तव पुषो पुराण तमावर्णम शेतावतासमुंद्रसे भमहे भगवोस्वूप बागी सजस्व सजस्वी लक्ष्मीजस्व भक्ष जृदयी िंग महमी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरी जास्ति भक्तिर्भगवती किंचन सर्वगुण शत्रो सीस्वर हरौभक्तु तो महद्गुण मनोरथे न सो धबतो धवतो बही ज्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचन सर्वगुणस्तत्र हरौभक्तु तो महद्गुण मनोरथेन न सो धवतो सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं सरलता का दूसरा नाम वैष्णवता सरलता का दूसरा नाम वैष्णवता पर गुरु वैष्णव जितना सारे है सारे सरल है उसका अंदर में और बाहर में दोनों दूजा भाव नहीं है बिल्कुल एक ही जब आदमी सरल हो जाए जितना सारे अपना अपना सब विचार को फेंक कर गुरु वैष्णव का भगवान का विचार में अपना इच्छा को मिला दे तब उन लोगों का अंदर वैष्णवता प्रकट होते हैं उसका पहले नहीं सिसिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाध जी ने एक दफे चौतन नमठ में बैठ के दोपहर का टाइम और ऐसा करके हाथ दे बाहर दरवाजा का बाहर पेड़ पौधा का ओर एक दृष्टि में बहुत समय एकांत एक रूप में चिंतन करते थे कुछ और परमानंद प्रभु उस समय सेवक थे बहुत बचपन में आए थे महाप्रसाद बहुत पहले दिया दे दिया पहुपा जी का प्रसाद तो इतना पाते थे प्रसाद रख दिया बहुत पहले ही और दोबारा घर में आए तो देखे प्रभुपा जी कुछ पाया ही नहीं वो फिर देख रहा है एकांत रूप में बाहर किस चीज़ को किस चीज पर ध्यान दे के रहे तो आने का बार पूछे प्रभुपा जी आपने प्रसाद पाया नहीं प्रभुपा जी ऐसा क्या चिंतन कर रहे थे इतना समय तक आप क्या चिंतन कर रहे थे पोपा जी गंभीर होके बहुत गंभीर होके बोले मैं देख रहा था आप लोगों का तकदीर जल गया ये देख रहा था आप लोगों का जो तकदीर है ये जल गया ये जलने का कोई रास्ता ही नहीं था लेकिन कैसे जला कौन जाने ये बात बोला और कुछ नहीं बोले बात ये है जस्यास्ति भक्ति भगवती आकिंचना सर्वगुण शत्रो क्षमा सते सरा जहाँ भक्ति बोल के चीज हैं आत्मसमर्पण गुरु वैष्णव विश्वास तब सारे सद्गुण के साथ देवता लोग हृदय में प्रकट होते हैं बसते हैं जैसे गोमाता का अंदर सारे देवता का निवास है और हरि का अवक्त जो है भक्ति नहीं है कुछ नहीं है तो ओ लोगों का तो जो मन है वो पांचाल प्रदेश में पंजाब नहीं पांचाल का माने पंजाब भी होता है लेकिन हम पंजाब बोले तो गुस्सा हो जाएगा आदमी ये नहीं लेकिन पांचाल बोला हुआ है हमारा कुछ करने का नहीं है पांचाल देश में भ्रमण करने जाते हैं पाचाल देश का माने जहाँ शब्दों स्पर्शों रूप रस का रनक है एकदम चारों ओर उसी में रमन करते हैं बद्ध जी उपाय नहीं है क्या किया जाए काल एक श्लोक बताया था उसका व्याख्या करने का तो समय नहीं मिलता और क्या करें वहाँ बताया थे यथा यथा आत्मा परिमजत असो महत्पूर्ण गाथा शवनो विधानयी तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुष यथा अन्य सम्प्रयुक्तम चक्षु चक्षुषैव चक्षुषा एव अंजनो संप्रयुक्तम अर्थात भगवान जी ने बताए ठाकुर जी जब बद्ध जीव अपराध से छूटी होकर एकांत रूप में भगवान का वैकांतिक कथा का ऊपर देते हैं वो भी जगह पे हर जगह नहीं जो जाएगा कोई कामना वासना नहीं है कुछ नहीं है आशा आकांक्षा ऐसे ही भगवान का गुनागान करते हैं वो जायगा हरि कथा सुनना गुरु वैष्णव का जो परंपरा में है पक्का पहुपा जी का सिद्धांत हो ऐसा जगह सुनने से और ज़्यादा फायदा है नियम है बाकी तो जहां था सुनने से कोई लाभ नहीं है लेकिन तो वहां बताया था यथा यथा आत्मा परिमिजित असो मतपुण गाथा सवणो विधानय जैसे जैसे जीवात्मा हमारा कथा ठाकुर जी बोलते हैं मतपूर्ण गाथा भगवान जी को बोल रहे जैसे जैसे जीवात्मा हमारा अनंत आनंदमय ये कथा में डुबकी लगाते हैं जैसे जैसे जितना सुनेंगे जो जितना महत् व्यक्ति का संग किए हैं उतना ही उसका भूत उतर गए नहीं तो भूत छोड़ेगा नहीं जो जितना ही ऊंचा वैष्णवों का संग किया उतना ही उसका भूत उतर जाता है नहीं तो संसार का भूत घेर लेता है पूरा संसार में वो जितना अपराध होगा ना वो संसार में ऐसे टाइट करके रख देगा संसार मेधा विद्धि होगा काल एक वैष्णव का आविर्भाव तिरोभा बहुत सारे थोड़ा बहुत बताया था अब क्या बताए जगत बंधु जगत भक्तिरंजन एक घटना बोलने से आपको सफा हो जाएगा तत्व तो तो बताते रहे तो हमारा तो अच्छा लगता है लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता क्या करें जगत भक्तिरंजन उस जमाने में बहुत पैसा का मालिक थे जेबी दत्तों उसका नाम जब पहले फाउंटेन पेन का काली निकला था वही निकाला था कलकत्ता में उसका उसका घर में उसका सामने में कोई भी गोड़ या मटका एक आदमी जाते किसी भिक्षा के लिए कुछ के लिए भगा देते थे जाओ एक पैसा देना उसके लिए मुश्किल है ऐसा मुश्किल बाद में क्या हुआ कोई वैष्णवों का संग करते करते जो पोहपा को प्यार करते जो प्रोपात जी को प्यार करते हैं ऐसा माँ के ऊंचा वैष्णव का शायद उसका थोड़ा बातचीत होने होते होते उसका नजर नहीं उसके अंदर में वो महापुरुषों का बात सुनते सुनते सुनते थोड़ा परिवर्तन तो आया और थोड़ा बहुत कुछ देने लगे बोला ठीक है ये ले जाओ उसके बाद जब प्रभुपात जी का पास आए आना पड़ेगा ना जब बीमारी हुआ आओगे नहीं डॉक्टर का पास तो रहो अब मरो क्या करे आना पड़ेगा आने से समाधान निकलेगा नहीं आने से समाधान नहीं निकलेगा ये हमने इसीलिए भक्तिवल्ल चित्रुक सिंह महाराज जैसा ऊंचा वैष्णव इनका घटना हम बाद में बताएंगे इसका बात ही थोड़ा चिंता करना चाहिए ऐसा महापुरुष कैसा है वो जो जेवी तत्व है प्रभुपाद जी का पास आए और एक बार दो बार तीन बार फिर प्रभुपाद जी का बात तो समझ में नहीं आया उतना ऊँचा किसी की बात कि धीरे धीरे प्रभुपाद जी का सब प्रकाश वस्तु उनके ही कृपा से पोपा का बात सारे समझ में आया बाद में प्रभुपाद जी के ऊपर इतना विश्वास हो गया कि मत पूछो उन्होंने क्या किया अपना जीवन में जितना पैसा संचयन किए थे सारे पैसा देके के मठ का जमीन आगभ गौरिया मठ में गौरिया मठ पूरा इतना सुंदर गौरिया मठ कोई नहीं इतना सुंदर सब बना के सारे पैसा अपनी ही तरफ से खर्चा किया हैरान की बात है जो एक पैसा भी उस जमाने में देते नहीं थे वो दे दिए उसके बाद प्रभुपाद जी का पास तो दिखा हरिनाम सब हुआ देखो कैसे चेंज होता है होने का बाद फिर पहपाद जी के चरण में लगन लगा उसका पहुपा जी एक दफे सुबह में आरती का टाइम पोपा जी दो ब्रह्मचारी को बोल रहे जल्दी आप उसका घर में जाओ वो गौरिया का नज़दीक ही है जगतबंधु भक्तिरंजन, जल्दी उसका घर में जाओ अब बोले इसका इतना घर इतना जल्दी सुबह में एक गृहस्थी का घर में पोपात तो कभी भेजते नहीं कह? क्या हुआ आज तुरंत बोला अभी भेज अभी जाओ जल्दी दूर के गया जाके दरवाज़ा खटकाया अंदर में गया तो जाते ही देखा वो असुस्व लीला घर है और गया थोड़ा जब देखा जाने वाला है तो पानी दिया और कीर्तन सुनाया थोड़ा बहुत धोपात का याद दिला बस चला गया ऐसा है हमारा परम गुरुदेव उनके शिष्य शिला भक्ति पुणपुरी को समाज कैसा है उनके शिष्य शिला भक्ति तो माधव गुष्मा कैसा है और उन लोग का अनुगत तो किया शिषिला भक्ति व लोक कैसा है ये क्या आप जनोगे कि हम जाने ओ, वो वही जाने कौन जान पाएगा जिसका ऊपर उनका कीपा हुआ वही जानेगा मैं जब लाल कपड़ में थे तो महाराज जी का आदेश था जो श्यामल कृष्ण मेरा नाम और फोन करते थे मायापुर में जल्दी उसको भेजो यह सेवा है और मेरे को अपना सोचते थे इसलिए और गुरु जी का आदेश से विदेश में प्रचार शुरू किया बिल्कुल विदेश जाने का तो इच्छा तो जानते ये सब बात हम उठाएँगे नहीं और हमारा सेवा था महाराज जल्दी जाओ एयरपोर्ट में जाके वहाँ से विदेशियों को ले आओ और कथा बोलो और धीरे धीरे हरी कथा बोलते बोलते महाराज जी के चरण में लाते थे ये मेरा विशेष सेवा था ये इसके अलावा बहुत सारे सेवा तब तो ये लोग आए नहीं थे और कोई जानकारी है नहीं और जब मैं बेच लिया था गुरु जी नाइनटीन उसी जिस समय उसी समय मेरा व्यस हो गया था गुरुजी जी असुस्थ ले प्रकाश किए और बेस लेने का बाद ही हम प्रथम महाराज जी का चरण में गए पहले गुरुजी पुरुषोत्तम धाम में थे ये कार्तिक व्रतों का अंतिम दिन रास पूर्णिमा और गुरुजी का साथ मेरा क्या संबंध था तो गुरुजी जाने आप लोग का बोलने का तो दरकार है नहीं और जैसा विक्ष है उसका फल फल से ही मालूम हो जाएगा तो तुरंत हमने उधर से लेकर कलकत्ता में आए महाराज जी का चरण में और जाने से शर्म लग रहा था महाराज जी का के बाद ऋषिकृष्ण महाराज जी को लेके घुसा और महाराज जी हमको देखे चौंक गए अरे श्यामल कृष्ण का साधा बस कैसे हो गया ठीक भागवत सामने यही बताया इसको तो संनास लेना चाहिए इस सादा कैसे हो गया इसको तो प्रचार करना चाहिए ये बात बोला हमने तो आंसू आ गए हम बोला महाराज हम क्या प्रचार करें हम तो बद्धजीव है आप जैसा महापुरुषों का पीछे ना आपको वो सब बोलने से होगा ना रहना पड़ेगा कथा बोलना पड़ेगा कीर्तन कृष्णदास बाबा जी महाराज भी रहते थे हमने एक प्रश्न किया जब भी गुरु जी का कृपा से थोड़ा बहुत मालूम था लेकिन प्रश्न करना जरूरी है महापुरुषों के पास महाराज जी को बताए महाराज जी एक मेरा प्रश्न है तो कृपा करके आप बताओ बोले क्या प्रश्न है हम महाराज जी जितना सारे विरुद्ध जगत है ये जगत में कैसे सब आदमियों का बीच में रहकर भजन करते करते ठाकुर जी का चरण में पहुंचे? उन्होंने मुस्कराया वाह बढ़िया प्रश्न किया महाराज जी पहले ही हमारा बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए अब बोले आप तो अभी महाराज हुए हैं और महाराज ये जो भजन करते हैं जो परमहंसु व्यक्ति हैं भजन करते हैं वो कभी भी दुनिया में विरोध नहीं देखता अनुकूल देखता है इतना प्रसन्न हुआ हमारा मेरा मन में जानकारी था गुरु जी का कृपा से लेकिन ये महापुरुषों का सामने प्रश्न करके मैं उसको कंफर्मेशन किया बोले महाराज पहला बात तो ये है जो परमांशु है भजन करते हैं वो दुनिया में किसी को शत्रु नहीं समझते अनुकूल समझते हैं तो हमारा मन में प्रसन्न हो गया बाप तो ऐसा था ही तो ये बड़ा शिक्षा मिला इसका पर महाराज जी का पास रहते रहते क्या कुछ मिला वो तो हम ही जाने और महाराज जाने आप लोगों को बोलने से तो गप हो जाएगा विश्वास नहीं करोगे जो भी है ये जो पहपा जी का कहना है ये सत्य विचार करने का बात है पहपा जी बोले हम देख रहा था आप लोगों का तकदीर जल गया वो तो कैसे जला जलने का तो कोई उपाय नहीं था किंतु प्रभुपात था जहाँ प्रभुपाद है जहाँ हमारा ऐसा मापी गुरु वैष्णव है तो हमारा तकदीश जलने का कोई तो कोई चांस है नहीं अगर हुआ भी है तो अपना ही दोष है अपना ही कारण भक्तिपिनद ठाकुर एक बार, बार बार बताते थे शास्त्र में जो वैष्णव है वही गुरु है जो गुरु है वही वैष्णव है जो वैष्णव है वही परमंशु है वही सरल है वैष्णव का ही सोभ्य बोला जाता है शोभ सोभ मंदिर सभा में बैठने का योग्यता किन सभा विधानसभा नहीं भगवत सभा में बैठने का योग्यता जिसका है उसको ही सोभ्य बोला जाता भक्ति में ठाकुर व्याख्या किया भगवत सभा में जब भगवान का चर्चा हो रहा है विशुद्ध भाव वहां बैठने का जिसका अधिकार हो गया वही सभ्य है बाकी सब असभ्य है भक्ति में ठाकुर ने बताया खोल के दिखा देंगे एक एक बात है कभी भी काल चर्चा करते करते जो हमने देखो अभी याद हो गया जो जो भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश किए उद्धव जी को सुंदर यथा यथा आत्मा परिमजित असोमपुण गाथा शोवनो विधान जैसे जैसे हमारा प्राकृत कथा कीर्तन को सोवन करते रहें जैसे जैसे शोभन करते रहें उतना ही उसका तरक्की हो जाएगा उतना ही उसका दर्शन जो है सूक्ष्म बन जाएगा जैसे बचपन में मैया आंखों में काजल देते थे आजकल तो ये जमाना नहीं है पहले हम लोगों को देते थे आंखों में काजल सुरमा नहीं काजल विशेष करके बनाते थे आज ये सब नहीं है नियम तो ये जो है ये काजल देने का कारण है सुरमा देने का कारण है आंखों में सूक्ष्म वस्तु देखने का ताकत बढ़ जाए और कुछ नहीं हमने देखा कितना बुढ़िया है असी साल पचासी साल का हो गया ये सुई है ना सुई में ऐसा सुता दे देता है बिना हम तो बचपन से हमारे आंखें खराब पड़ते भरते स्कूल से ही तो हम चिंता करते हैं देखो क्या खमता है आंखों का तो ये जो आंखें हैं ये जो आंखें का ताकत है ये नेकेट आई जो है इसमें गुरु वैष्णव को देखा नहीं जाएगा जितना जितना गुरु वैष्णव भगवान का पास जो पहुंचे और उनके हरिकथा हरिकीर्तन को शोभन करे उतना ही दर्शन सूक्ष्म बन जाएगा मतलब मोटा बात को नहीं लेंगे किसी भी बात बोलो उसमें दोष निकाल देंगे ऐसा नहीं किसी भी बात बोले उसमें एक दोष निकाल जाए ये तो गृहस्थी का लक्षण है ये भक्तों का लक्षण नहीं किसी भी बात बोला उसमें अनुकूल सूचना उन्होंने इसलिए बोला है उसके टोकने के लिए किसी को ये ये नहीं भावना आना चाहिए सबको के लिए प्यार है ये भावना करे तो उसका दुखी हो जाएगा अभिमानी आदमी आदमी का अंदर में हर वक़्त दुख रहता ही है कभी भी सुख नहीं होता है जो भी है अब काल बताया था यह बताया था जे ये, ये जो पृथ्वी जी महाराज इसमें हमने बोला था पृथ्वी जी पृथ्वी मैया उन्होंने गौ माता का स्वरूप धारण करके सामने पहुँचे और पृथ्वी जी महाराज एक एक पात्रों लेकर पात्रों चाहिए ना धार करने के लिए एक एक पात्रों लेकर एक एक धार को करें इसमें सूक्ष्म दर्शन अभी जो सूक्ष्म दर्शन का बात बताया ये सूक्ष्म दर्शन नहीं आया तो इसके थोड़ा बहुत गप समझ के अपराध करेगा इसमें दर्शन है एक एक पात्रों को सामने लेकर एक एक पात्रों को सामने लेकर एक एक धार करा है ऋषि मुनियों का लेके क्या धार करा है और जंगली जानवर को पात्र बनाकर क्या धार करा है समझा मैं ऋषि रिश, मुनियों को लेकर एक एक करके सब बताया गया मतलब जिसका जो प्रयोजन है जिसको वो जीवन का आधार मानते हैं सब कुछ ये पृथ्वी से ही अपने लिए हैं और वो भी गौमाता का स्वरूप लेके सामने खड़े इसका बहुत व्याख्या है और यहाँ जो काल चर्चा किए थे पीसीजी सू महाराज जी को ऊपर भगवान बहुत संतुष्ट हो के बरदान किए और पीसीजी महाराज बताएं कर्ण विधत्स करनायू तो ऐश में बरहा बर लो बर लो प्रार्थना किया आपने हमार तो बर लेने का कोई इच्छा नहीं है तो जो भी है, अगर आपका वर देना है तो ऐसा करो जो ये आपका अमृतमय कथा जो परमांश गुरु वैष्णवों का मुखार विन्द से निकालते पिघलते हुए निकालते है यही असली अमृत है दुनिया में 20 को अमृत समझने वाले बहुत आदमी हैं जद जदग्र अमृतपमम परिणाम विषमी वो गीता में भगवान बताए जदग्र अमृतपमम पहले बहुत अमृत लगेगा संसार जीवन आन झूमते रहे और जब शरीर का ताकत जाते रहेगा तो अंधेरा देखेगा चारों पीला पीला दर्शन होगा पहले तो बहुत रौनक ले लिया मजा ले लिया मजा मस्ती पाँचाल देश में बहुत घुमा पंजाब में जो भी है अभी भगवान जी ने बताए जो ये जो आ, क्या बताए ये क्या बताया अभी हाँ पांचाल देश में उसका पहले एक बात बता है भगवान ने बोला देखो ये जो ये जो बद्ध अवस्था में ऐसा हालत बने रहेगा उसका लिए कोई सलूशन तो है लेकिन सलूशन नहीं तो तो तो पृथ्वी महाराज जी का ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो के बोले वर तो हमको नहीं चाहिए आप अपरा की तो जो हरिकथा अमृत वर्षा तो होते हैं गुरु वैष्णव का मुखार विंश इसको सुनने के लिए मनाया दो कानों से महाराज काम नहीं चलता एक काम करो हमको ये राधा रानी वृंदावन में जो हमारा कथा चर्चा चलता है वहाँ भी ये सब बातों का रूप को सही बता है वहाँ तुंडे तांडवि निरतिंग बीतुते टुंडाबुल्ध कर्ण क्रोर करम विणी घटे कर्ण और विदिभ्य स्प्रियाम तो विजयति कितिम नो अमृतिक अमृत किस्नेत वर्णयी कृष्णो ये जो दो नाम है दो अक्षर है एक नाम का दो अक्षर है कृष्णो इसमें कितना सारे मिठास है सखी हमको करोड़ो करोड़ कान हमको चाहिए ये नाम सुनने के लिए इनके नाम बोलने के लिए मेरे को बहुत जवान चाहिए एक जवान से किशु नाम करके आस्वादन नहीं मिलता ये सब भाव अभी समझ में नहीं आएगा पोपा जी एक बात बोलते तो सुंदर भले एक बारात जा रहा है गांव का खबर रही है उसमें बड़ा भाड़ी एक बड़ा किस्ती रिजर्व किया और किस्ती वाले जो ये चलाते हैं वो भी आ गया चक्कू फक्कू लेके चलाने वाला जो और बहुत चुल्लु पी के आया है रात में जाएगा इतना चुल्लु पिया और बारात जो है वो भी रात को कितना बारो कितना बजे शादी है वो तो रात में होता तो मुश्किल होता है सब चढ़ गया वो लोगों में से चिलिम फिल्म पीने वाला होगा अब चढ़ के सब बैठ गया अब बैठने का बाद फिर झूम रहे आनंद से फिर रात तो हो गया थोड़ा तो नींद भी आ गया फिर उसके बाद जब सुबह हुआ तो हल्ला मच गया अ क्या हुआ सुबह हो गया सब सो गया था अरे क्या हुआ और बाद में देखा जो चाकू चला है। चाकू तो चला है लेकिन वो जो एंकर है जिसको उसको उठाया नहीं था ये हमारा जिंदगी है पोपाजी सुंदर उदाहरण देते थे ये हमारा जो लंगूर है इसको उठाया नहीं इसलिए हम संसार में फंसे हुए जब लंगूर को उठाओगे अभिमान के लंगूर को बस गाड़ी चलते रहे गुरु वैष्णव का कोई दोस्त नहीं वो तो है यही है कृपा करने के लिए तो बैठा हुआ है लेकिन ले कौन तो ये ऐसा प्रार्थना किए और और यह जो है पृथ्वी महाराज जी का पास अभी चौथुस्तुष सन पाँच साल का उम्र सारे पहुंच गए और पहुंचने के बाद सुंदर उसका साथ प्रश्न किए उनका साथ कैसे हमारा ये सब बद्ध जीवों का हमारा हम जैसा हम लोगों का मंगल कैसे हो हैं संसार सं, संतप्त तो जो संसारी आदमी हैं कैसे हमारा मंगल हो पाएगा इसका बारे में थोड़ा ऐसे बताओ थोड़ा कीपा करके सनत कुमार जी बोले महाराज आप तो सब जानते हो फिर भी आपका जो प्रश्न है ये तो जगत की मंगल के लिए क्योंकि जो आपका माँ जो भक्त है उसका जो तो भगवान है सन ये तो पृथ्वी ऑर्डिनरी ऑर्डिने नहीं थे सकता भी सब होता भगवान का तो बोले सनत कुमार उवाचो श्री सनत कुमार सनत कुमार बताए साधु पृष्ठम महाराजो सर्वभूत हिते रता ये कंडीशन जानना चाहिए एक वैष्णव वो तमाम दुनिया का मंगल चाहते एक भी ऐसा नहीं जिसका मंगल कम ना ऐसा नहीं होता साधु पृष्ठम महाराजो सर्वभूत भूत हिते रहता सर्वभूत में मंगल करने के लिए वो लोगों का जो आचरण है उठना बैठना सब भवता ठाकुर जी का कीपा है आपका ऐसा मोती हुआ ऐसा सुंदर बुद्धि क्योंकि संगम खोलू साधु नाम उभांच सन्मतहा साधु संगम अगर हो जाए इसमें पूरा मंगली मंगल होता है कई इसमें जो प्रश्न उठता है जो प्रश्न करने वाले आते हैं वो प्रश्न करते हैं और साधु लोग जो उत्तर देते हैं ये दोनों ही पूरा जगत का मंगल का ही खुराक है इसलिए बताएं संगम खोलू साधु नम उभाम चन्मतः अगर कोई साधु आए उसको दुश्मन समझे तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है दुर्भाग्य है और कुछ नहीं संगम खोलू साधुना उभयत जो जत संभ्यासो जत संभाषनम संप्रश्न सर्वेशम जो प्रश्न करे और जो उत्तर दे दोनों ही जगत का मंगल ही मंगल होता है। आज वो जगत का जो जगत का जो विष्ई आदमियों का साथ अगर संगो संग जितना ही यह हमारा एक एक बात आप प्रमाण करके देख लेना जितना ही आप वास्तव साधु संग कर नाटक नहीं करो जितना ही आप अंदर से पागल होकर आओगे पागल होके जो साधु का पास आता है तब उसका मंगल का पूरा रास्ता खुलता है उसका पहले नहीं जितना ही ऊंचा ऊंचा संग करोगे उतना ही आपका संसारी आदमियों का साथ छोटा मोटा विषय में लगन छुट जाएगा रहेगा नहीं ये रहेगा नहीं और हृदय में विरक्त आ जाएगा हृदय में विरक्त आ जाएगा और उसका साथ क्या होगा ये आत्मा का जो खुरा गए हरेर गुणो पीयूष पान हरेर हरी हरि भगवान का जो पीयूष हरि कथा का जो अमृत ये छोड़ के ये होता ही नहीं कोई आकर सोचे कि हमारा संसार में विरक्त हो जाए विरक्त तो कैसे हो भक्तिविनोद ठाकुर बहुपा बहुत प्रमाण दे जैव धर्म परोग तो आएगा कभी कभी संसार करते करते अपना बीवी का साथ झगड़ा हो गया बहुत गांव में ऐसा बहुत अक्सर होता है हर जगह शहर में भी और ऐसा गुस्सा हुआ तो बोले हम रहेगा नहीं तुम्हारे साथ हम रहेगा नहीं बोल के निकल गया निकल तो गया महाराज और निकल गया लेकिन फिर दो एक, एक दिन बाद साँझ को गुस्सा, या तो कल सुबह में घुसा जाएगा कहाँ गुस्सा करके गया संसार में विरोख तो खूब हो चुका संसार हम नहीं करेंगे फिर आके संसार में घुसा तो बात यह है जब तक बिना हरेर गुण अपियूष पानत कभी भी वास्तव विरक्ति हृदय में नहीं पैदा होगा जब वास्तव भगवान का कथा कीर्तन असाधुसंग हो जाए तभी उसका वास्तव मंगल हो नहीं तो हो नहीं सकता सपने में आदमी कितना कुछ देखते हैं बोलो लेकिन उसको ही सच्चा मानते हैं जब जागृत जागृत दशा आ जाता है तो देखता है महाराज अब बड़ा बूढ़ा सपना आया था लेकिन सपना तो सपना ही था एक आदमी गोद्रम में मेरा पास सुबह में दौड़ क्या है सुबह में हम कथा नहीं बोलते बहुत बाद हम कथा बोलते हैं और सुबह में आ गया ऐसा करके आया है उसका साथ बात नहीं करने से वो मुसीबत में आके डंडवत के महाराज आ जाए बड़ा विभत्स सपनों देखा हम क्या बोले महाराज हम सु... हम देखा कि भद्रकाली हमारा खाना लेके हमारा गला को काट दिया हमारा गला कट गया हम चिल्ला रहे हैं इतना ज... जलन हो रहा है कष्ट हो रहा है आ करके अब जब हमारा नित खुला तो सचमुच देखा पौष काली जो पूजा होता तो है पौष मास में काली पूजा होता है काली का ढाक बच रहा है मैंने ऐसा कैसे हो गया हमने उत्तर दिया देखो तुमने अपना जिंदगी में बहुत बार खुद खुशी करने का कोशिश किया यह शरीर जो है यह मैया का दिया हुआ देवी जी दिए तुम्हारा पर देवी नाराज है न इसलिए तुम्हें ऐसा सपना देखा और दोबारा ऐसा करोगे तो तुमको तो सचमुच काट देंगे इसलिए सीधा होके चलो उल्टा रास्ता में मत मच्छर भगवान का भरोसा रखो देवी जो है भगवान का शक्ति है और दूसरा कुछ नहीं है यहाँ जो है जो यहाँ जो है ये हमारा चतुष्सन जो है वहाँ बता रहे जतपाद पंकज पलास बिल बिलास भक्ता जतपाद पंकज पलास बिलास भक्ता कर्मा स्वयं ग्रथित मदग्रथयती स्वत तदत यतोपी रुद्ध श्रोत गनामरण भजवा सुदेव एकांत रूप में जहा पद पद्मली चरण में जो अंग्ली का विन्यास है इनका जो कांती छटा आते हैं ये छटा का सौंदर्य जो दिखने का बात साधु पुरुष जैसे जिसका भावना साधु है ये अपना हहृदय के जो ग्रंथी है कर्म जो ग्रंथी लग गया है ये कर्म है कर्म मार्ग इसमें ग्रंथी है कर्म मार्ग इतना भीषण है भक्तों का बेस बनाओ फिर भी अगर कर्म मार्ग से छूटा नहीं तो कोई फायदा नहीं हमने उदाहरण देते हैं एक पंछी उनको सोने का सिकल से बंधा जाए या लोहे का सिकल से बंधा जाए दोनों का ही बराबर कष्ट है क्योंकि वो सोने या रूपो उसका वेद जनता नहीं ऐसा ही तुम साधु बनके के तैगी ग्रहण किया तुम्हारा अंदर में विषय का लालची गया नहीं उसी समय तुम्हारा सोने का छोने का इसलिए बोल रहा है आदमी बाहर का सम्मान देता है महाराज आए हैं पूज सम्मान मिलते हैं लेकिन उसका ग्रंथी है वो भी बंडेज है और संसारी आदमी तो खुलना खुलना महाराज हम तो विषय है ऐसे ऐसे कृष्णी है वो तो खोलनाम खोला बोल ही देते उसका लोहे का श्रृंखल है सम्मान कम मिलता है साधु का माफिक सम्मान तो ये जो है दोनों में दो पंक्षी का लिए तो भेद नहीं है ये प, जीवात्मा जो है इसका लिए तुम विषय के द्वारा उसको बंधन करके रखे हो इसमें इसका जो कष्ट होता है दोनों ही कष्ट जब तक ये इसको छेदन नहीं करोगे तब तक होगा नहीं तो ये साधु जे भगवान का चरण कमल का जो छटा है कांतिमात्व साधु पुरुषगण जैसे सहज कर्म सहज बहुत जल्दी हृदयगंत छेदन करके निर्लिप्त हो जाता है आप विषय निर्लिप्त जोगीगण विषय का निर्लिप्त तो जो जोगीगण जो भगवान का कथा कीर्तन कम करता है वे बाहर चले जाते हैं जाके जोग में उसका उतना जल्दी ऐसा नहीं होता विषय निर्लिप्त तो जोगीगण वैसा मापिक ताकत नहीं है कर्मग्रंथि छेदन करके उतना जल्दी ये हो जाए संभव नहीं इसलिए तो दसम श में देखोगे आरुझ् कृच्छेन परम पदम ततः पतति अधो जुष्म अनादृत जिस्मत अंग्रह ब्रह्मा बताते हैं जब भगवान देखो जोगीगन बहुत भजन करते पूरा ऊपर चले जाते बहुत ऊपर ज्ञानीगण जोगीगन लेकिन आपका चरण का उतना इज्जत नहीं करते आपका चरण का जो सेवा है आपका चरण जो जो कितना सुंदर है उसका बारे में चरण कमल का जो कथा है हरि कथा कीर्तन वो नहीं करते वो तो जो करते इतना इजी समाधान दे दिया है चैसी श्री चैतन्य महापु ने साम शास्त्रों का अपमान देके कितन की चैतन्य महापु आने का बाद ज्यादा से ज्यादा प्रकट हुआ है लेकिन कितन नहीं था ये नहीं था कितन तो था पहले भी था अगर नहीं था तो कैसे शुक्राचार्य जो बताएंगे बोली महाराज का प्रसंग में आएगा मंत्र मंत्रत चिद्यम तो, मंत देश कालम समाहत सर्वम निश्चितम करती नाम और संकीर्तन अंत आपका जो नाम संकीर्तन है जितना भी दोष है आपका क्रियाक्रम में जो कुछ भी है सिर्फ संकीर्तन और हरिनाम ठीक से करोगे तो आपको मेकअप आप कर देगा लेकिन संकीर्तन हरिमन नहीं करोगे तो कैसे होगा भगवान का कुछ करने का नहीं इसलिए जोगी ज्ञानी और सब जो है अपना ताकत पर अपना ताकत पर भरोसा रखता है समझा मेरा बात अपना जो ताकत है हम कर लेंगे इसका ऊपर इसलिए वो लोगों को धक्का खाना पड़ता है नीचे आ जाता है हाँ अहंकार वो नहीं जाता क्योंकि भगवान का कथा नहीं सुनता इसे ब्रह्मा जी कहते हैं आरुध्य कृछे परम पदम तो बहुत कष्ट करते करते ऊपर चले जाते हैं जाने के बाद फिर चरण कमल को उतना आदर नहीं दिया तो फिर गिर जाते जातेज्य की छे न पतति पदम तत पत अध तुम्हारा चरण कमल को आदर नहीं करने का कारण आनंद वो लोग ले नहीं पाए और जब तक भक्ति और कथामृत्यु तो आपका हृदय में नहीं बैठेगा तब तब आपका संसार से छुट्टी नहीं है कभी भी नहीं है जितना भी कोशिश करो क्योंकि अपना ताकत से बद्ध जीव कभी भी भजन नहीं कर सकता भजन आपना ताकत से नहीं होगा गुरु वैष्णव का कीपा के द्वारा ही होता है नहीं तो होता नहीं अतए तो उपदेश देखे गया कौन उपदेश देखे गया कौन हमारा ये जो चतुस्वन उपदेश दिया तुम भजो वासुदेव हम वासुदेव का भजन करो वासुदेव का भजन करने से तुम्हारा सारे समाधान हो जाएगा कोई चिंता नहीं रहेगा यहाँ जो है आगे चल के इनका थोड़ा वंशों का जो चार्ट है ये थोड़ा कर देखना है वंशों का चार्ट देख लो इधर ये जो है आपका सनत कुमार को उपदेश दिया पिथु जी महाराज का पांच पुत्र हुआ पांच पुत्रों इसके बाद ये आगे चलकर इसका जो है वो ये जो पुत्रों का वो जो पुत्र है इनके हाथ में सारे सारे जो राजपाट है सब देखे जंगल में चले गए फिर महाराज वन में जाके अपना अर्ची अर्थात अपना स्त्री के साथ चले गए जाके भजन किए और विजीताश्व का नाम तो पहले बताया था दो दिन एक काल शायद बताता था वो जब 100 सौ अश्व यज्ञ करने का तैयारी में था तो निन्यानबे हो चुका 100 होने का टाइम इंद्रों ने बहुत सारे बधाएं डाली तो उस समय ने ये जो है इसका बड़ा ताकत था ये इंद्रों का पास अश्व को छीन के लाए और बाद में ठाकुर जी का कहने से बाद में दोस्ती भी हो गया था इंद्र से अंत्योध्यायन विद्या सीखा था इसलिए इसका अंत्योध्यान विद्या सीखा था इसका इसे इसका नाम भी अंतोध्यान बोला जाता है और पृथु का द्वितीय पुत्र है हविरधान और हविरधान का पुत्र प्राचीन वरही प्राचीन वरही का दस पुत्र हैं उन लोगों का नाम है प्रचेता आप प्राचीन बार ही पुत्रगण को सृष्टि पालन करने के लिए बताया हम दो दिन पहले बताए थे दक्षो महाराज जी जैसे शंकर भगवान को अपमान किए थे परमंश गुरु फिर उसका जो प्रार्थना किया था छाग होने का बाद प्रार्थना किया हमको क्षमा कर दो ऐसा नहीं करना चाहिए था वो उस सब किए लेकिन करने का बाद भी उसका दिल में ठेस था थोड़ा वो जो कसाय दाग बाहर में बहुत स्तुति किया लेकिन अंदर में थोड़ा कसाई था शंकर जी का लिए उसको छागलमुख बना दिया गुस्सा तो था आगे चलकर वो चाक्षुष मनंतर गए उसका जन्म होगा देखोगे बाद में प्रचेतागण का ये वंश में आएगा जो भी है यहाँ द्वितीय पुत्र पृथ्वी का द्वितीय पुत्र हबीरधन हबी के पुत्र प्राचीन वर ही प्राचीन भर का दस पुत्र है उनका नाम प्रचेता प्राचीन वर ही पुत्रगन को प्रजा सृष्टि करने के लिए बताया संसार को आगे बढ़ाओ लेकिन वो संसार बढ़ाने के लिए पश्चिम दिग्ग में समुन्द्र का किनारे वहाँ एक सरोवर एक सरोवर में गया है वहाँ जाके भजन किया वो सरोवर समुन्दर का माफिक बड़ा बड़ा विराट है आप प्रचेतागण वहाँ जाके देखा ये सरोवर का अंदर से शंकर भगवान जी परमसो पानी का अंदर से निकल रहा है सारे परसोतगणों के साथ डमड़ी बजा रहा है और सब शंकर भगवान आगे आशीर्वाद लेके कीपा करने के लिए आए आके बोले किस लिए आए हो तो जानते ही हैं और रुद्र भगवान रुद्र ने उनको बोला तुम तो भगवान का भजन करने के लिए आए हो तो हम उपदेश दे देते हैं इसी उपदेश का मुताबिक तुम भजन करो तुमको भगवान मिल जाएगा बोल के रुद्र गीता सुनाया रुद्र गीता में बहुत सारे चीज़ है दो एक चर्चा भी करेंगे रुद्र गीत बोलने का बाद श भगवान आशीर्वाद करके चले गए और बोलो इसके अनुसार तुम अगर भजन करोगे भगवान तुमको दर्शन दें बहुत साल दस साल भजन किए उसका बाद ठाकुर जी का कीपा भी हुआ उसका ऊपर और प्राचीन बरही ये जो है प्राचीन बरही का ज़्यादातर जग्ग आदि में कर्म में ज्यादा उसका ये था प्राचीन बरही यज्ञ करने में निजुक्त थे और एक एक यज्ञ करने से कितना पशुओं को बोली देना पड़ता है नारद जी महाराज उनको बड़ा मंगल करने के लिए आए और बोले राजन तुमने जो कर्म कांडी में लगे हो यह शुद्ध भक्ति का बात नहीं है एक एक क्रियाकर्म करते हैं आदमी उसका बदले में कुछ मांगते हैं शायद हमने पहले भी उदाहरण दिया हमको याद नहीं है आपका पास इंद्र का कहानी देखो हमने बताया था छोटा करके बता दे याद हो जाएगा कर्म से भावना को उठा लो शुद्ध भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाओ नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा इंद्र महाराज जी तो स्वर्ग में रहते हैं राजा है इंद्र महाराज जी का इतना अहंकार हो गया गुरु बृहस्पति को अपमान किए बृहस्पति अंतोधन उसका बाद ब्रह्मा का परामर्श सब परामर्श लेकर फिर क्या किए आप विश्व रूप को भजन किए त्रष्टानंदन विश्व रूप ये भी बड़ा ताकतशाली थे कितना भजन करते थे फिर उसको लेके आए और पैर पकड़ के आओ हमारा थोड़ा जुग्ग कर दो आज जुग्गवादि करने के लिए उनको बैठाया आचार्यों का रूप में और उसके टाइम जो वो उसका मातुल खुलता असुर पितिकुल देवकुल और जब देवता लोगों के स्वाहा स्वाहा बोल के जोर से दे रहा है आहुति और छुपके से असुर लोगों के लिए भी छुपके से आहुति दे ये अचानक इंद्र ने देख लिया देखने को बाद बड़ा गुस्सा आया उसी जाएगा आचार्यों को क्या क्या निकाल के काट दिया देखो क्या हो तो एक तो ब्राह्मण है एक तो आचार्य है तुम्हारा उपदेष है जो भी किया एकदम खून खराब हो गया अब विचार को तो आगे अभी ब्रह्म होता पाप आ गया ब्रह्म पाप देखे इंदो डर के मारे भाग रहा है लेकिन यह ब्रह्म पाप को बोले ठहरो भाग कर दिया स्त्रियों में माटी जल गाछ ये चार जगह भाग करके दे दिया अरे ब्रह्महुत्र का पाप इसमें समा गया इसलिए एकादशी का दिन किसी भी हालत से आपको पंचसस्व आदि नहीं खाना है इसीलिए यहां तक भी बाजार का जो पैकेट मिल्क है वो भी नहीं खाना क्योंकि उसमें स्वा मिल्क मिलावट है आपका एकादशी टूट जाएगा वो भी जो गौ गो, गौ माता का आधार कारोगे वो भी सोरसों तेल से नहीं करोगे ये सब हमारा गुरुजी का विचार है एकादशी का दिन सरसों का तेल लगा के दोगे तो वो दूध आ गया कहोगे एकादशी खराब हो जाएगा ये गुरुजी का भावना था बहुत उच्चा तो ये जो पंचस्त है ये सब बाना है गांच में जो आठा निकलता है एडिशिव एक तोड़ दो जैसे उसके कस निकलता है ये ब्रह्महूत्रा का पानी में जो बुधबुध है माटी में जो माटी को काटने का बल भरा वो सब बहुत सारी चीज़ें स्त्रियों में दिखाई पड़ता है मास मास में वो सब पाप है ये सब ब्रह्म का पात बंटन कर दिया फिर आगे चल के क्या किया विश्वरूप का पिताजी बहुत गुस्सा हो गया ऐ विश्वरूप त्रोष्टा त्रोष्टा का पिताजी त्रोष्टा का जो नंदन है त्रोष्टानंदन विश्व विश्वरूप है विस्वरूप का जो पिताजी हैं गुस्सा हो गया उन्होंने योग्य किया उसमें वितासुर पकड़ लिया प्रसंग आएगा हम नहीं बोलेंगे अभी लेकिन हम बोलना चाहते हैं वितासुर हुआ फिर वितासुर को मारने के लिए फिर मुनि के पास जाना पड़ा उसका पैर पकड़ा फिर उन्होंने सोरे दिया फिर काटा उसके बाद फिर ब्रह्मोत्र का पात्र दौड़ के आ रहा है तो बेचारा क्या कर दौड़ के गया कहा मानस सरोवर में पानी का अंदर चला गया जाके लक्ष्मी जी जो है पद्म में उधर लक्ष्मी जी का चरण में आश्रय और पानी के अंदर में गया आर जो जितना हवन होता है इंद्र खाएगा का इंद्र का खाना तो आग अग्नि देव वो ले जाते हैं जब घीता होती होता है और वो पानी में गया उग्न अग्नि कैसे जाए पानी में बिना खाए रह जाओ कितना कष्ट किया फिर ऋषियों ने वादा किया चिंतन मत करो राजन चिंतन मत करो हम तुमसे अश्व्य जो कराएंगे करके सब आपको मुक्त करेंगे तो ऐसा बहुत बार ये देखो कर्मकंड है ना का एक कर्म करने जाए तो बस दूसरे कर्म फंस जाए हैं ऐसा कहते कर्मकंड कर्म में भी फंसोगे प्राचीन बर को समझाया प्राचीन बर को बोला देखो आप क्यों इसी में पढ़ रहे हो इसमें पढ़ना ठीक नहीं है आप देखो जितना सारे पशु को आपने बलि दिए हो उ देखो सब खड़ा हुआ है जब आपका मौत होगा आपको भी वो बलि देंगे जितना भार जितना जितना पशु को आप काट के खाए हो सब वो पशु आपको आपका लिए खड़ा है ऊपर आपको काटेगा ये शास्त्र का विचार है और फिर मरने का बात तो है ही है सब विचार तो है ही है फिर रुद्र भगवान ने जो गीता बोले थे उसमें बहुत सारे गंभीर चीज़ें हैं जो रुद्र भगवान ने बोले जुयम वेदिषद पुत्रा विदितम बचिकीर्सितम तुम लोग किस लिए आए हो हम जानते हैं अनुग्रहायो भद्रम व एवं मैं दर्शनम की बहुत तुम्हारा भाग्य है इसलिए हमारा दर्शन हुआ है और जो लोग भगवान का भजन करते उसका ऊपर ही हम प्रसन्न होते इसलिए भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स्व प्रियो ही में रुद्र भगवान ने बताया जो वासुदेव भगवान को भजन करते हैं उसका ऊपर ही हम ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हर वक़्त प्रसन्न रहते हैं क्यों भले ठाकुर जी हमारी तो मालिक है हमारे भी मालिक है विशुद्ध अवस्था आ दुनिया में जितना देव देवी का पूजन करो तो उसमें तो मुक्ति नहीं होगा ज़्यादातर शंकर भगवान ने अगर निष्कपट भाव में आप शंकर भगवान के पास जाओ तो देखना जितना सारे भगवान शंकर का पास गया है सबका अंतिम में भगवान के चरण में भक्ति हुआ है भगवान ने आशीर्वाद करके देते ज्यादातर सधर्म अनिष्ठ हो सत जन्म भी उपमान सधर्म अनिष्ठ हो सत जन्म भी उपमान बिरींचता में तम हिमास यह बताया एक सुंदर बताया रुद्र भगवान शंकर भगवान ने बताते देखो तुम जो में लागे हो इसमें कुछ फायदा नहीं होगा वासुदेव भगवान का अर् भजन करो तो इसमें मेरा प्रिय बन जाओगे जो करता है वो ही मेरा सधर्मिष्ट हो सत जनम विहीपमन विरिंचता में परम हिम अव्यातम भगवतो अथो वैष्णवम पदम यथा हम विभुदा तय अब बोले देखो स्वधर्म निष्ठा उस दिन बताया था स्वधर्मो निष्ठा पूर्वक पालन करो एक भी गलती नहीं हुआ तो 100 जन्म तक आप ये सधर्मो पालन करोगे तो आ, उसके बाद आपका क्या होगा आपका ब्रह्मा का पद दिया जाएगा उस दिन बोला था भूल जाते हो आप लोग ब्रह्मा का पद मिलेगा और उसके बाद हमको प्राप्त होता है ब्रह्मा का जो प्राप्ति ब्रह्मा का ब्रह्मा 100 100 जन्म तक आप वर्णाश्रम को एकदम पक्का पालन करोगे हैं स्वधर्मनिष्ठो होके तो आपको क्या ब्रह्मा का पद दिया जाएगा आ भगवान बोलते हैं इसके भी ऊपर अगर जाओगे भजन करते करते सठीक तो हम हमारे पास आने का तब ब्रह्मा का ऊपर है शंकर बाहर में दृष्टि में ब्रह्मा का ब्रह्मा से शंकर प्रकुट है लेकिन ये ये तो ये जगत में लेकिन शंकर स्वता शिव का जो विचार है बहुत ऊंचा और देखो बात ये है हम और जितना सारे देवता है सारे लिंग भंग होने का बाद हम लोगों का इच्छा है ये वैष्णव का पथ प्राप्त हो वो तो है ही वैष्णव लेकिन वो बोलते हैं देखो वैष्णव पद सबसे बड़ा ऊंचा है राय रामानंदो प्रभु रामानंदो प्रभु का साथ महाप्रभु का जो बात हुआ था उसमें ये सब चर्चा हुआ था किसका सम्मान ज्यादा है किसका मर्यादा ज्यादा है तो इसका उत्तर महाप्रभु ने प्रश्न किए थे राय महाशय ने उत्तर दिए वैष्णव बोलिया जा रहा है खेती। वैष्णव बोल के जिसका जितना ख्याति हो वो उतना ही बड़ा सम्मान है इतना बड़ा डिजिग्नेशन राष्ट्रपति का पद आदि जितना भी पद दिया जाए वो सब पद कुछ नहीं है लेकिन वैष्णव का जो पद है सबसे ऊंचा और वो पद में बैठकर हम ऐसा करें तो उचित नहीं है कार्यो सिद्धि कृष्ण करें उपेखा है वैष्णव भैया जे करे परपेक्षा कार्यो सिद्धि न है कृष्ण करें उपेक्षा उसका तो कोई कार्यो सिद्धि नहीं होता और कृष्ण उसको उपेक्षा करते हैं है बेकार लेते नहीं तो ऐसा करके सुंदर उपदेश दिए और गीता एक नहीं है गीता बहुत है आदमी सोचते हैं कि एक गीता है कितना गीता का नाम को पता है बोलो <laughs> है दो चार हम बता दें तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा एक तो है भागवत गीता में पढ़े हो भागवत गीता। फिर गौर्भस्तत्व गीता है फिर आपका ये जो रुद्र गीता है फिर वेणु गीता है बहुत सारे गीता एक न एक किस्म का नहीं गीता माने गीता गान किया तो ये जो एक सुंदर उपदेश सुन लो बहुत सारे चर्चा करने का तो टाइम नहीं है भगवान ने बताते हैं खनादेना तुलये न स्वर्गम न पुनर्भव भक्ति संग स्वर्ता न हम कि मुता सि खनादेना तुलये न स्वर्गम न पुन पुनर्भव भक्ति संग स्वर्ता न कि मुता शिषा भगवद्भक्ति भगवद्भक्तों का संग हो जाए ये प्रसंग के साथ हम किसी भी तुलना नहीं करते न खन खनार्धे ना पी न स्वर्गम न पुनर्भवम हमारे साथ एक पल भर का लिए साधुसंग हो जाए इसका साथ हम तुलना करें स्वर्ग का वही नहीं सकता लिखा है स्वर्ग पद हमको दे दो हमको नहीं चाहिए ब्रह्मा का पद दो नहीं चाहिए न अपुनर्भवम किसी भी हमको दरकार नहीं ये मर तो मरणशील व्यक्ति के लिए साधुसंग जितना वैल्युएबल है उतना नहीं एक दफे विश्वमित्र और हमारा विश्वामित्र जी और वैशिष्ट मुनि का साथ बड़ा खटमटी चल रहा था उसको हम नहीं बताएंगे टाइम चला जाएगा थोड़ा दो शब्दों में बता दें वैशिष्ट मुनि को निमंत्रण किए थे कौन विश्वामित्र जी निमंत्रण करके खूब भजन फानी कराए और उसका तपस्या का थोड़ा बल दे दिया उसका बोला आपका दक्षिणा किया दे हमारा तपस्या का तपस्या आपको दक्षिणा दी हम और जब ये विश्वामित्र जी जब वशिष्ठ मुनि का पास आए निमंत्रित होके उन्होंने बड़ा भारी भोजन कराया भोजन कराने के बाद दक्षिणा दिए पल भर के लिए साधु संग का एक फल तो उसका गुस्सा क्या हमने इतना हजार साल का तपस्या का फल दिया वो भर का लिए दिया गुस्सा हो गया उसके बाद जब विचार हुआ पालना में तोला गया तो देखा है पल भर का लिए साधु संघ है उसका कीमत बहुत ज्यादा बाद में उसका अकेल हुआ साधु संघ का साथ किसी भी चीज का तुलना ना करो करने जाओ तो आपका अपराध होगा संभव नहीं ये गीत ये जो रुद्र गीता है इसके द्वारा इतना सुंदर उपदेश दिए जो भगवान का गुनावली कैसे कैसे करोगे संसार कैसा है इसमें तुम फंस जाओगे ऐसे ऐसे चलोगे सारे सुंदर उपदेश है और हमने जो ये जो दिया है तुमको उपदेश गीता रुद्र गीता बोला जाता इसको ईदम जपत भद्रम्ब विशुद्धा निपुन नहा सधर्मम मनुतिष्ठं तो भगवती और पिता से तुम भगवान चरण में और अपना चर अपना मन को डाल कर, जो हम मंत्र बताएं जो जब भाई ये सब करते रहो और तमाम जगत में भगवान का अनुभूति होना चाहिए तमाम चीज़ों में तमाम वस्तुओं में तमाम व्यक्तियों में तमाम जीवात्मा जीवात्मा हर जगह जो जी जो जीव को देखोगे हर किसी का अंदर भगवान का अनुभव होना चाहिए अगर नहीं हो तो ये भजन उसका पूरा नहीं हुआ ये शत्रु नहीं समझते हैं वो जानते और किसको शत्रु समझेगा जब देखे हर वक्त हर जगह भगवान का अनुभव हो तो इस किसको शत्रु समझेगा शत्रु समझने का कोई संभव नहीं उपनिषद में बहुत सारे बात है हम टाइम हो तो कहेंगे बाद में अभी इधर जाके ये राजा को अभी पुरंजन उपाख्यन आएगा पुरंजन और जो प्रचेता प्रचेक अनुरु नामक भगवान का स्तप करते करते दस सहस्त्र पानी के अंदर तपस्या किए थे उसके बाद उसका सिद्धि हुआ और जो भी है इस समय प्राचीन वर् चित कर्माशक्त रहने का कारण आत्मतत्वित देवर्षि नारद कृपा प्रकाश करके उनके पास आकर ज्ञान उपदेश किया कौन ये जो प्राचीन वर ही जिनका लिरका सब आए है उस समय ऐसा मार्ग दिखाए और छोटे से कहानी एक ऐसा कहानी है जिसमें देखने में कहानी है लेकिन वो विचार करे तो उसमें बड़ा भारी तत्व आ जाएगा सुंदर तत्व आ जाएगा इसमें विचार करके बताएं पुरंजन कौन है इसका उत्तर बाद में देंगे बोले दो दोस्त है पुरंजन बोल के है उसका एक दोस्त है और दोस्त अज्ञात दोस्त है उसका नाम नहीं जानते ये दो जन भ्रमण करते करते ये पांचाल क्षेत्रों में पांचाल क्षेत्रों में भ्रमण करते करते यहा एक बात बोलना जरूरी है ये भारतवर्ष जो है एकांत एकमात्र भारतवर्ष ये आपका इधर कर्म कर्म क्षेत्र बोला जाता है भारत को ही एकमात्र कर्म क्षेत्र बोला जाता है बाकी दुनिया में जितना सारे जगह है वो कर्म क्षेत्र नहीं है कर्म क्षेत्र का मतलब क्या है ये नहीं बताने से इसका अधूरा रह जाएगा विचार इसलिए ये बोलना खोलना जरूरी है विचार कर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र कुरु कर्म जो लिखा हुआ गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्र ये जो लिखा है श्लोक इस इसमें भी ये व्याम करते हैं जो भी है कर्म क्षेत्रों मतलब यहां वेद भित्तिक वेद का अनुसार क्रियाक्रम करते करते अपना जीवन को व्यतीत करो उसमें क्या होगा आपका गति ऊर्धमों की होगा समझा मेरा वेद का अनुशासन में रहकर आप जीवन जापन करते करते अगर शरीर छूट भी जाए उसमें आपको सुजोग दिया जाएगा और भगवत भक्ति हो जाए तो उसमें तो कोई प्रश्न आ ही नहीं कि भगवान ने बोला जिसका भक्ति हुआ है उसको कभी प्रतन नहीं है वो अगले जन्म में फिर उसका शुरुआत हो जाएगा भगवान ने गीता में वादा किए हैं तो ये भारतवर्ष पांचाल क्षेत्रों में ए, ए भ्रमण करते करते दो दोस्त कौन दोस्त एक पुरंजन है और एक दोस्त है उसका नाम वो नहीं जानते दोस्त बन के रहे हैं दोस्त तो है ही है लेकिन दोस्त का परिचय नहीं जानते है दोस्त का वो दोस्ती का काम करता है लेकिन परिचय नहीं जानते ये दोनों घूमते घूमते एक सुंदर एक छो अटालिका मिला जब अट्टालिका मिला तो सोचे कि महाराज इतना सुंदर प्रासाद है ये प्रसाद में रह जाए ये प्रसाद बड़ा पसंद आया है और कई कोई बोल नहीं रहा है कि ये मेरा है ऐसा करता भी ने वो पड़ा हुआ है उसमें घुस गया अब उसके आराम से वो उद्यान उधर है वो मकान वो जो बिल्डिंग वो जो प्रासाद है उसमें बड़ा रमण किया सुंदर ढंग से और उसमें देखा एक रमणी है प्रमोदा ये प्रमोदा जो है प्रमोदा को देखकर उसका बड़ा लोभ हुआ बड़ा प्रीति हो गया प्रमोदा मतलब जानती हो नारी इसका साथ बड़ा भले दोस्ती हो गया अरे कितना सुंदर देखने में और फिर एकत्रित उसका साथ उसी पुरी में रह के बड़ा मज़ा मस्ती किया बहुत दिन तक और उपवन में भ्रमण किया बहुत सारे मजा लूट लिया और फिर उसका बाद उसका बहुत सारे लड़का लड़की आदि सारे पैदा हुआ और फिर उसके बाद ये क्या किया ये आक्रमण किया कालजवन आक्रमण किया ओ, ओ जो प्रासाद है उसको आक्रमण किया और जब आक्रमण किया तो हालत खराब हो गया अब रह कैसे कहां से आ गया ये तो पता नहीं था पूरा आके एकदम बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया एकदम इतना आक्रमण किया रहना मुश्किल हो गया हमारा कालजवन उसका बाद वो किसी भी हालत से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था लेकिन छोड़ना पड़ा ऐसा करके उपदेश दिए अब प्रश्न उठता है हम थोड़ी सी समय में बता दें क्योंकि बहुत सारे अभी स्क बाकी है अब चौथा कंध जो पाँच छः सात आठ नौ दस इसलिए बड़ा चिंता हो रहा है बहुत समय है। चार घंटा चार घंटा कथा बोले तो होता है वृंदावन में इधर इधर संभव नहीं ऐसा कैसे बोले हम तो गप बताने का हमारा शौक नहीं है कभी गप नहीं बताते ये जो प्रश्न उठा है भाई पुरंजन कौन है हमारा ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी बोलने के बाद ये बड़ ही प्राचीन मरी बताएं कि महाराज खुल्ला में खुल्ला बताओ आपका जो कहानी जो है हमको समझ में नहीं आया बोले राजन समझे नहीं ये पुरंजन जो है ये पुरंजन है जीवात्मा आज जो जो दोस्त को जानते नहीं लेकिन दोस्ती का काम करते हैं वो परमात्मा है एक दूसरे को कभी छोड़ता नहीं दोस्ती का काम करता है ये दोनों पांचाल देश में घमन करते करते पंजाब देश में घमन करते करते छब्द्रस ये पांचाल देश में भ्रमण करते करते बड़ा प्यारा एक मंजिल एक प्रासाद को देखा अब प्रासाद देखे मारा बड़ा पसंद आया कोई दाबीदार नहीं है चारोर वन उपवन है बड़ा मजा लो फल इधर उधर मजा लो बहुत है तो उन्होंने क्या किया इसको बोलता है ये जो शरीर है मैया का कोक का आश्रय करके जो जीवात्मा एक शरीर का अंदर घुस जाते हैं। ये जो शरीर है इसको बोलता है बिल्डिंग राज राजप्रसाद इसका अंदर घुस गया जीवात्मा परमात्मा तो है ही है परमात्मा छोड़ता नहीं दोस्ती का काम करता है ऐसा करना और बोलता नहीं चुपचाप देखते रहते हैं क्या करता है इसके बाद वो वो जो प्रासाद में गया प्रासाद में जाकर वहाँ एक रमणी देखा देख के बड़ा पसंद आया वाह कितना सुंदर दिखने में भाई हमारा हालचाल तो उसका साथ मिलता है जोड़ी बन जाए तो और अच्छा होगा तो बड़ा दोस्ती हो गया उसका साथ रहना शुरू किया उसका नाम है बुद्धि जो श्लोक देख के हमने शुरू किया हरऊ अभक्तो सकूतो महद गुनाह मानो रथे न औतो बही जो बद्ध जीव है वो किसी भी हालत से भक्ति नहीं कर सकेगा संभव नहीं क्योंकि मन की वो तो मन बद्ध मन है वो तो मुक्त पुरुष नहीं है और मुक्त मन नहीं है उसका ये बद्ध जीव जो मन है ये बड़ा चंचल होता है ये मन बड़ा चंचल है इसके कम कैसे नहीं है, तो ये मन का जो रथ है हमारा चैतन्य तो में तो कभी सुनोगे सौभाग्य है ये शरीर रहते हुए सौभाग्य है तो अच्छा है <laughs> चैतन्य चंद्र की व्याख्या ये असंभव आनंददायक तब तो पागल हो जाओगे संसार छोर के आ जाओगे फिर रहोगे नहीं दूर खूब हो चुका है लेकिन अभी तो अब सुने नहीं क्या करें अभी वहां बताया मन म थेरो मनोरथे जो मन है मन की उपनिषद भी ऐसा बात बोलते हैं मन को रथ बोला है जीव को रोथी जीव रथी इसमें बैठे हुए मन की रथ के ऊपर बैठ जाओ तो ऐसा कोई जाएगा नहीं है महाराज जहां भी इच्छा हो तो चले जाए मन का तो जाने का कोई माना नहीं है अभी तुरंत अमेरिका चले जाए जहां जाना निषिद्ध है वहां भी चले जाए मन जाता नहीं जाना माना है लेकिन मन चला जाता है क्या करोगे तो इसलिए बोला है देखो ये जो मन है मन की रथ में बैठो सवार होके मन की रथ में सवार होके निकलो तो पांचाल देश पंजाब देश में खूब घूमो उसमें शब्दों परस खूब मिले और खूब मजा ले लो फिर उसके बाद क्या हो भले इसके बाद मुश्किल हो जाएगा जब लेके इतना संतान मतलब इतना आशा आकांक्षाएं पैदा हो गया वो भी पूर्ति भी हो रहा है या कुछ पूर्ति भी नहीं हुआ पूर्ति जो हुआ है हो रहा है आशा आकांक्षाएं एकदम अजस् हजारों किस्म का हो गया उसके बाद उसका ध्यान नहीं है कि महाराज हमको जगत से जाना पड़ेगा सब मजा मस्ती ले रहे हैं सब रस ले रहे हैं किसी को पता नहीं कि आज नहीं तो कल कभी भी हमको जाना पड़ेगा यह जो काल कालजन है ये जो आक्रमण किया प्रासाद को उसका नाम है मित्तू जौड़ा जौड़ा जड़ा घेर लिया पूरा शरीर को और सब हालत खराब हो गया सुगार, सुगार से लेकर आपना जितना सारे हाई प्रेशर सब आ गया जितना सारे बीमारी घर में रहो तो इतना काम किए हो इतना कमाई करके बेटा बेटी को खिलाए खिलाए थे अब तुमको कैसा गाली देता है जाओ तुम कोई काम का नहीं हो तुमने बैठ के खाकते हो खकारते हो जाओ कोई काम का मतलब का नहीं है तुम निकालो घर से अब वो इतना बेचारा किया है जितना कमाई करके बीबी को खिलाया बच्चा को खिलाया और वो बच्चा लोग बोल, अभी बोलते हैं भागो कोई काम का तुम नहीं हो तुम जाओ जहाँ मट मठ मठ में जाओ या तो जंगल में चले जाओ या बता दे चले जाओ अब बेचारा जाए कहाँ वो तो इतना कुछ किया ध्यान नहीं दिया कि इसी संसार से हमको लाद खाना पड़ेगा ध्यान नहीं दिया जो संसार का ऊपर इतना तुम्हारा दिलचस्पी है उसी संघ लात लगाया गया एक दिन और महाराज क्या हुआ उसके बाद सारे घेर लिया पूरी को अर्थात पूरा रोग उसके बाद आक्रमण करके पूरा उसको घर से निकाल दिया मतलब जीवात्मा पुरंजन शरीर को छोड़ दिया हो गया ना छुट्टी शरीर छोड़ दिया क्योंकि शोरी तो छोड़ना ही पड़ेगा आज ताकत है कल तो बह आएगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा बीमारी घेर लेगा उसके बाद शरीर तो जाएगा फिर उसका पहले बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि लगाए विचार करे कैसे सत्संग करके हम निकाले दुनिया में कुछ भी बोले उल्टा भावना करे कुछ भी करे आपका क्या मतलब आप है इससे आप साधु संगो करो जिसको मानना है मारो आप साधु संघो करो ये क्या आता वो करता है इसको देखने का टाइम कहाँ है हमारा आपका पास टाइम है क्या हमारा टाइम नहीं है हमारा जिंदगी जा रहा है कौन क्या कर रहा है उसको करने दो तुमको साधु संग करना है एक व्यक्ति ऐसा होता है किसी ने अपने अपना अपना अमंगल किया एक एक किस्म का ध्यान से सुनना है विचार को यह हमारा विचार नहीं शास्त्रों का विचार बहुपा बताते एक एक आदमी ऐसा है अपना अमंगल किया और दूसरा किस्म का आदमी है अपना तो अमंगल किया है तमाम आदमियों को लेकर अमंगल करे तमाम आदमियों को जोड़ लेगा लेकिन वो भी अमंगल किया और दूसरे का भी अमंगल कर दिया इसका पानिशमेंट और ज्यादा है अकला अकेला अपना खुद का अमंगल किया तो किया लेकिन सब आदमी का अमंगल करोगे इसके लिए तुम्हारा जो शास्त्री है ये हम प्रवचन के द्वारा बता नहीं सकते अभी प्रश्न उठता है ये जो जो आक्रमण करके हटा दिया हटा दिया प्रासा राज प्रसाद से निकाल दिया बिल्डिंग जो दो मतलब मौत आ गया मौत आने का बाद ये जो जिसका ऊपर आपका ध्यान रहेगा अथवा आपका बीवी का ऊपर अगर ज्यादा आपका आकर्षण है मरने का टाइम में आपका बीवी का भावना लेकर मरोगे तो जंगजंग ओपी जंग जंग व ओपी स्वर्णंग भावम तैजतीय अंत्य कलेवरम जो श्लोक है जो जो भावना लेके आप शरीर को आपका छूटेगा उसी जन्म होगा आपका स्त्री चिंता करते करते आप मर गया तो आपका स्त्री जन्म होगा आपका स्त्री अगर आपका चिंतन करते करते मर गया तो उसका पुरुष जन्म होगा ऐसा करके अनंत काल चलते रहते हैं इसका कोई ठिकाना है नहीं अब क्या करोगे ये जो विचार है बड़ा भारी ऊंचा विचार है इसमें अगर आपका दिल ठहरे तो आप निकल गया आवाज का कोई मुश्किल नहीं होगा ये सब विचार करके ये इधर सुनने का बाद हृदय में हर वक्त चिंतन करना हर वक्त चिंतन करना हर वक्त चिंतन करने से आज नहीं तो काल गुरु वैष्णव का कीपा के द्वारा वो विचार आपका हृदय में जरूर बैठेगा लेकिन हमारा एक विनती है जब आओगे अंतर से आओगे आने का इच्छा नहीं, नहीं आओ आने का इच्छा अगर नहीं है तो अलग बात है आने का अगर इच्छा है तो जरूर आओ बिल्कुल गलती ना हो जाए भोजन बंद हो जाए शरीर खराब है मेरा गुरुजी का बात अब कहने जाए तो बहुत टाइम लग लेता है गुरुजी जी जी का कथा सुनने के लिए इतना दौड़ते थे पूर्वाश्रम में भक्ति विनोद ठाकुर को किए ध्यान से सुन लेना शिला भक्ति प्रमोदपुरी को श्री महाराज गुरुजी इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को भी दर्शन किए गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज के भी दर्शन किए भक्ति रत्ना रत्नाकर ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर का गुरु भाई दर्शन किए ये खेला नहीं है अठारह सौ अट्ठानबे ख्रिस्टाब्द में जो ख्रिस्टाब्द में पहले ही जन्म हुआ एटीन एटीन नाइनटी एट अब सोचो कितना सारे गवाही हैं उनका उनका अंदर में कितना सारे भावना है तो ये जो बहुपा का बचपन से ही साधु संग हुआ जैव धर्म पढ़ा भक्ति रत्नकार का पास भक्तिनाथ ठाकुर भक्ति में ठाकुर का गुरु भाई उनका सा संग हुआ बचपन से ही भक्ति वो तो महापुरुष है ये सब फिर लीला केोर्ट ट्रस्ट में नौकरी मिला बड़ा कम उम्र में अठारह बीस साल का उम्र में मिला था तो फोपात का बाद हरिकथा सुनने के लिए उल्टा डांगा में जाते थे एक नंबर उल्टा डेंगे जॉनसन आने का बाद गुरुजी को देखते अगर आप पागल हो जाते मैंने आने का जितना सब्र नहीं होता आने का बाद तुरंत कपड़ को फेंका और फिर चेंज करके बस कुछ खाया कि नहीं गए दो दोदम वहां से क्योंकि एक किराए पर घर लिया था सियालदा में वहां रह के नौकरी करता था क्योंकि गांव से आके नौकरी करना संभव नहीं है बहुत दूर है तो उल्टा डंगा में आना तो कौन सी बड़ा बात है नजदीक है एक दफे क्या हुआ आके अपना सब उतारा उतारने के बाद ये जो जो कपड़ा का जूता पहनते हो उसको पहन के जल्दी जाएगा वो बात का कथा शुरू हो जाएगा जहां जा तक वो अपना पैर को घुसाया अंदर में बिछुआ था इतना बड़ा बिछुआ ने एकदम लगा दिया लगाने का बाद वो तो चिल्लाया नहीं क्योंकि चिल्लाए तो माताजी है अ क्या हुआ बोलेगा कुछ नहीं बोला सैन कर लिया उसको निकाल दिया मारा नहीं उसको निकाल दिया घर से उसी छप पहन के पोपाजी के पास आए पोपाजी जी का पास बहुत जंग बहुत कष्ट हो रहा है ऐसा करके कथा सुन रहा है कथा पोपाजी जब कथा हो रहा है पोपा देख रहा है पोपाज़ी का अपना पार्षद है सब जानते तब कथा होने का बाद बोलते हैं आपका क्या हुआ है आज ना ना कुछ नहीं हुआ ना कुछ हुआ है जरूर अब छुता छुपाते बताओ क्या हुआ तब उन्होंने खोल के बता दिया महाराज ऐसा हुआ धन्य हो तुम जिसका हरिकथा में ऐसा लगन है छोटा मोटा बाद है इसको लेके हरिकथा को मार दो ये मार दो इसको ये क्या है ये तो नरक की विचार है महाराज ये नरक की विचार है साधु का विचार नहीं है हमको तो रोना आता है क्या बात है कैसे करे तो ऐसा हरिकथा में लगन यहां जो है यहां उपदेश करे अंतिम में नारद जी देखो सच्चा विचार है जो वास्तव नहीं है उसको ही हम आलिंगन करके बैठ जाते जो वास्तव है उसको हम ठोकरा देते हैं यह लिखा हुआ है और अर्थे ही अभिदमान योपी संस्कृति मनसा लिंग रूपे सपने बिचर तो य था और अविद्यमानी सं न संसार में जो चीज वास्तव नहीं है फिर भी उसको सच्चा लगता है लगता है ना जो घर में आप किराए में रहते हो या ये बिल्डिंग बनाए थे आपने उसको अपना समझते हो कि नहीं हमने देखे आंखों का समय महाराज कोई गप करने बैठे नहीं एक होम्योपैथिक देखता अमेरिका से पास करके आए वो गोद्रुम में भी उसका चैम्बर था पैसा वाला था अंतिम समय में क्या किया सरस्वती नदी का किनारे भक्ति विनोद उसी का बगल में इतना सुंदर एक बांगलो बनाए को आप देखने से बोलो इतना सुंदर एकदम बापरी बढ़िया देखने में और महाराज आंखों का सामने आते जाते देखा लेबर को वो ठीक नहीं हुआ कैसा किया ये तोड़ो ऐसा करो इतना सुंदर बनाया कि लवन सॉल्ट लेक में इतना सुंदर नहीं है सुंदर बनाया और नोदी भी दिख रहा है बहुत सुंदर है फिर उसके बाद बनाने के बाद ऐसा रंग किया ऐसा जुलूस हुआ बिल्डिंग का देखने का लायक कोई भी देखे फिर उसके बाद क्या किया वो ज्यादा उम्र नहीं था साठ भी होगा क्या साठ इकसठ होगा देखने में बहुत सुंदर चेहरा था बस बिल्डिंग बन गया एक न महीना भी नहीं हुआ बस खत्म मर गया महाराज आगो क्या सबने देखा हम जब सुना तो हमारा दिमाग फोड़ा अरे महाराज ये कितना दिन तक लेबर का ठीक नहीं हुआ इसको थोड़ो ऐसे बनाओ अब वो क्या करेगा बेचारा तो वजन नहीं किया वो वो बिल्डिंग में चुहा बन के रहेगा चूहा बन के ना घर घरवाली जो है वो चूह को पकड़ के मारेगा वही चूह एक काट देता है सब वो जानते नहीं उसका ही सामी है वो अपना ही स्वामी चुहा बन के घर में है वो उसको पकड़ के मरने जाता है oh, दो काट देता है तेरा स्वामी है ये जब शरीर का सा संबंध है तो अब आप मानते हो शरीर का सा संबंध नहीं तो मानते नहीं हो संत महात्मा साथ आपका शरीर का संबंध नहीं है तो आप मानते नहीं हो संसार में बीवी बच्चा सबका साथ सब संबंध है मानते हो भारती महाराज ये सुंदर कथा बोलते हैं वो हमको बहुत मुखस्त हो गया अक्सर बोलते हैं वो आसाम में एक व्यक्ति बड़ा गरीब ब्राह्मण है धनी उनके साथ दोस्ती था बोले देख हमारा लड़की का शादी भो किसी भी हालत से दिया सम है हमारा पैसा और तू चिंता मत कर हमसे थोड़ा ले लेना बाद में चुका देना धीरे धीरे ठीक है दोस्ती का काम किया महाराज शादी भी तैयार हो गया था और शादी भी दे दिया उधार लिया टाका लेके शादी दिया और शादी देने का पांच कुछ ही दिन बाद पिताजी बेटी का जो पिताजी मर गया अब पैसा कौन देगा पैसा कौन देगा तो गरीब है फिर उसका बाद वो जो है बेटा जो है एक बेटा है बेटा के बाद सपने में आया आ सपने में आके बोलते ऐ सुनते हैं मैं उधार से अपना दोस्त का पास ब्राह्मण जो है उसका पास से हम कर्जा लेके उधार लेके हमने तेरा बहन का शादी कराया था अब वो इतना हमारा कर्जा है वो तेरे को चुकाना पकड़ पड़ेगा नहीं तो देख मैं कुत्ता बन के उसका घर में हूँ उसका घर में कुत्ता कुत्ता पिल्ली छोटा बच्चा सचमुच वहाँ कुत्ता का हम में बच्चा बन गए हैं और फिर महाराज क्या करे और जानने का बाद भी वो पिताजी को कुत्ता का बच्चा उसको घर में नहीं लाया ये मेरा पिताजी है बोल के लाया क्यों नहीं लाया शरीर का संबंध नहीं है तो वही जी फिर बाद में जब बेटा बहुत कष्ट करके कर्जा को उतारा कर्जा को चुकाया तो कुत्ता मर गया है हाँ, वही हम भारती महाराज बोलते आसाम क्या एक विख्यात घटना है तो महाराज जी के कथा ही तो हम बोलेगा हम क्या बाहर का बोलेगा उसी का परंपरा में तो है मैं कभी भी उनको गुरु भाई बोल के नहीं बोला ये हमारा हिम्मत नहीं हुआ कई आदमी बोलते हैं हमारा गुरु हम कभी गुरु भाई नहीं बोला हम बोले ये तो गुरु हम साक्षात भी बोले बहुत बार कृष्ण में बहुत आज से बारह चौदह साल पहले महाराज बोले हमारा साथ अमेरिका जाओगे हम बोले महाराज विदेश नहीं जाएंगे महाराज बोले और महाराज आप तो मेरा गुरु जी ऐसा है नहीं हम तो आपका गुरु भाई है नहीं हम कभी नहीं ऐसा सोचते आपका उठना बैठना आपका आचार विचार अब ये परमांशु लोगों का जो विचार है बदल जी विचार नहीं कर पाएंगे एक विचार हम बताएं ये लोगों में गुस्सा ना हो जाए हम बताएंगे जाने का दिन बताएंगे <laughs> वो बताने के बाद उसका जो भूत है सब भूत उतर जाएगा वो हंसते रहेगा हम तो किसी का दोष नहीं देखते महाराज जी का बात बताएंगे ठीक है बाद में जो भी है अभी देखो देखो अर्थे ही अविद्यमान पी संस्कृति और नॉनिवर्त इसका साथ कोई वास्तव कोई संबंध नहीं है फिर भी जो रिलेशन है संबंध है ये जो किसी भी हालत से छुड़ाया नहीं कोई रस्सी का बंधन नहीं है कोई चेन नहीं है फिर भी आपका घर का साथ खिंचावट जहां भी जाओ तुम क्या हो ये कैसा बंधन है बताओ ए? तो मनसा मनसालिंग रूपेणा सपने विचर यथा जैसे मानस में सपन दर्शन करते हैं जे ऐसे लिंग शरीर भी अपना मनमानी चलते हैं क्या करें ऐ तो बद्ध जी इसलिए एक परामर्श दिया सुंदर भक्ता बल क्या करो अर्थात मनो अर्थो भूतोसो यतो यनर्थ परंपरा संस्कृति स्तौद्यवच्छेद भक्ता परमया गुरु देखो जो हम बताते हैं ऋषि बीजित ऋषिक वायुभिद्त मुनस्तुरघम जयतमति लो लो किदो वैसन सतामृतो है एक ही बात बताया ये बोले देखो ये जो संस्कृति का जो बंधन हो गया हो तो गया क्या करोगे इसका काटने का रास्ता बता दिया एक ही रास्ता है नाराज जी बताते देखो भक्ताप वैवच्छेद संस्कृति सांस्कृति ही तदैचेदो भक्ता परमया गुरु दिखा गुरु शिक्षा गुरु दीखा गुरु दिवचन व्यवहार किया गुरऊ शिक्षा गुरु एवं दीखा गुरु के सहारा लेकर उनके चरण का कृपा लेकर तुम अना ऐसा कर चुटकी बजा कर हम भागवत लेके बैठे चुटकी लगाकर निकल जाओगे लेकिन आपका अंदर का भाव पक्का होना चाहिए झूठा बोलोगे तो हम मनेंगे हमको हमको प्रणामी का जरूरी है नहीं हमें ऐसे ही चले जाएंगे कोई हमारा कोई हम परवाह नहीं करते तो इसलिए अंतरात्मा से आओ जरूर हम कहते हैं भक्ति प्रमोदपुरी को स्वीकार महाराज का कीपा मिलेगा मिलेगा मिलेगा तीन शब्दों बहुत जगह है ये भी साक्षी है और सारे विभक्त हैं जब हमारा कथा चलते जगन्नाथ जी का सामने ये कई बहुत आदमी बुढा है अस्सी पचासी साल का वो दूर से रास्ता से आ रहा है वो प्रश्न रख दिया महाराज ये जो महाराज कथा बोलते हैं इनका सामने एक वृद्ध महाराज ऐसा करके खड़ा हुआ है वो कौन है वो बोला कोई तो नहीं खड़ा था बोला हाँ हमने देखा बाहर से देखा एक वृद्ध आदमी ऐसा करके डंडल के खड़ा हुआ है वो मेरा गुरु था लेकिन आदमी को दिखाई नहीं पड़ता गुरु तो हम तो हो गया बहुत सारे आदमी हैं पुलोक भी बताए बोले देखा बहुत आदमी बोले कथा चलते समय बोले देखा खड़ा हुआ है जब वो जो से ऐसा कथा चले अब क्या करें सौभाग्य की बात है गुरु जी का कोरोना वर्षे नहीं तो हम मारा जाए मारा कुछ करने का है नहीं कुछ नहीं हमारा तो एक लास्ट उपोधय सुन लो इसने और हम पंचम स्कंद में जरूर प्रवेश करेंगे प्रतिज्ञा लेके आए हैं अब उपाय नहीं है हमको कोई बचंतस्मीन महन मुखरिता मदबी चरित हो, हो स्रवंती अभित्रिशो नीपार कर नहीं स्थानो न स्पृशंती असन तिड़ो भयसो कमोह बड़ा काम की श्रो <coughs> जस्मीन ध्यान से सुनो संस्कृत नहीं जानने से ही पता चल जाएगा जस्मीन महत्मुखरिता मधुभचरितों पीयूष शेषरिता परि तो स्रवंति ताजे पिबंती अवित्रृशो निपगार कर्ण स्थानो न स्पृशती अशन तेड़ो भयशोक मोहा मोह जो भगवान का निजीजन है मधुभ चरित भगवान मधु भगवान को मधु बोलाया थाने वेद सब जो मधु ओम मधु ओम मधु सब मधु बोला जाता है भगवान को मधु हम्म मधुकम मधुरम चलनम मधु है ना ऐसे तो हसीितम मधुरम मधुरा स्वम है तो सब मधु भगवान को मधु बोला जाता है मधु तो ये जो मधुभत चरित्र पिजूषो अशेष चरित्र अनंत ये कथा का जो अमृत के बार आता है महत व्यक्ति जो जगत में किसी को शत्रु नहीं चाहते सब आओ मेरा पास हृदय में बड़ा जयगा दे दिया गुरु जी इसमें जयगा हो जाएगा आपका एकोमोडेशन हो जाएगा श्री तीतु को सुंदर बताते थे जहां प्रीति है वहां कभी भी संघर्ष नहीं होगा वहां ये छोटे से जगह महाराज जी बहुत सा उदाहरण देते भले एक जयगा जा रहे वहाँ अचानक ऐसा बारिश आया ऐसा झंझा आया हमको एक छोटा सा एक जगह मिला वहाँ रहने का सुजोग मिला बड़े तो कोई जगह दे दिया उसमें दोबारा दो आदमी बाहर से फिर आ गया अब बोला छोटा तो जगह है ही है हमारा जो हो जाएगा आपका तो थोड़ा साइड हो जाए सो जाओ रात का मौसू है कहाँ जाओगे ऐसा झंझा है तो जहाँ प्रीति है वहाँ कोई संघर्ष नहीं है हमारा अगर जिंदगी का मकसद है हमारा का जिंदगी का मकसद है पोपाजी का जो झंडा है परम माधव गोस्म महाराज का श्री भक्ति वाला तथ्य गोसिंह महाराज का झंडा ऊपर ऊंचा करके हम उड़ाएंगे तो किसी का हिम्मत नहीं हमको रुके यहाँ प्रतिज्ञा करके बताएं हमारा तो इच्छा ही नहीं है हम आते नहीं प्रचार में लेकिन एक महापुरुषों का विचार है जाना पड़ेगा लेकिन हम आए तो ये आपको ये बया शासन में बैठ के प्रतिज्ञा करके बताते हैं जिसी भी देश में जाए जिसी भी जाएगा विदेश में तो जाएंगे नहीं लेकिन ये पोतिका मेरा गुरुजी का जो बल है इससे वहां फ्लैग उड़ा के ही आएंगे ऐसे नहीं आएंगे जहां भी मुसलमान लोगों का जो बीच में हमको भेज दो ढाका में हम तो जाएंगे नहीं अगर जाते तो देखते मजा सारे आ जाता मुस्लिम व्यक्ति ये मेरा बल नहीं है प्रभुपा जी का बल है गुरुजी का बल है पर माधव गुस्मां से दंडवत करके समाधि में जब आसन में बैठते थे जो देखा है तो देखा है जैसे आग जलता है बड़े मठ में बहुत पार हरी कथा हुआ भारतीय माने आते थे तो भी बोलते रात को आपको ही बोलना पड़ेगा सुबह में हम बोलेंगे जो भी है तस्विन महत मुखरिता मधुबी चरित्र पिजूष पिजूष अशेष चरित पिजूश ये महापुरुष का मुखोश जो महत व्यक्ति का मुखर महाराज भगवान का जो कथाम तो होता है ताजे प्रिबंथी अवित्रिश हो इतना तृष्णा तृष्णा तृप्ति नहीं होता और बताओ और बताओ ऐसा करके जब सुनते निपो गारो करने गारो एकदम किसी जगह उसका मन नहीं है ऐसा करके जो करते हैं ना तो उसको दुनिया का भय शौक मोह किसी भी तारण कुछ भी हालत से उसको कुछ भय शोक मोह पिपासा खुदा तृष्णा उसका कोई सताते नहीं है इसका प्रमाण परीक्षित महाराज है परीक्षित महाराज को आप देखोगे नवम स्कंद जो अंत होगा ना तभी हम बताएंगे सुखदेव गोस्वाई गुरु कहते हैं कि अब जाओ थोड़ा भोजन करो आराम करो इतना दिन से आप बैठ के हरी कथा सुन रहे हो अब पानी भी पिए नहीं कुछ नहीं किए ऐसा मां मा, मुश्किल की बात है अब जाओ करके आओ तो परीक्षित महाराज जी ने बोले हाथ जोड़कर गुरुजी ना तो हमारा तृष्णा है ना तो भूख है ना तो हमारा किसी भी चीज हमारा शरीर का कोई क्रिया हमको सताते नहीं हैं आई एम ओके ये गो ऑन स्पीकिंग हरिकथा अब हरिकथा बोलो ये बेचारा परेशान हो जाते है <laughs> अरे अंग्रेजी नहीं हो रहा है सी भी हिंदी तो जो भी है हरिकथा बोलो गुरुजी हमको कुछ नहीं चाहिए पीबंतम तनब पीबंतम तन मुखाम वजोच्युतम हरि कथा अमृतम अरे हम तो पान करते हैं प्यास की बात की हम तो पान कर रहे हैं क्या पान कर रहे हो बोले आपका मुखार इनसे कथा का अमृत जो बहते हुए वो तो पान कर रहे पीबंतम तन मुखाम वजोच्युतम हरिकथा अमृतम इसमें हमारा भाई कृष्णा शोक कुछ नहीं है इतना शुद्ध सिद्धांत हो बता कि के हमको छोड़ने की इच्छा नहीं होता बहुत सारी चीज है आप क्या करें और ये जो है आपका शेष करना पड़ेगा इधर जो है आपका पांचवा स्कंध शुरू हुआ पांचवा स्क में सुंदर प्रसंग आए श्रीमद भगवत जी महापुराण की जय पंचम स्कंदो प्रथम औोधा आपको शायद बताया है आपको याद होगा प्रिय उत्तानपाद का मनुपुत्र और इनके वंशों का खानदान का शोरा पात हम बताए थे इसमें जो उत्तानपाद, उत्तानपाद उत्तान, पात, उत्तान पात का बारे में तो आप बताए थे ध्रुव महाराज का पिता ध्रुव महाराज का पिता का बारे में बताए थे लेकिन प्रिय का बारे में कुछ बताया नहीं अब यहाँ राजन जो है प्रियवृत तो बड़ा है लेकिन फिर भी वो जंगल में भग गया था भजन करने के लिए वो हम नहीं करेंगे बाद में उसका लाया गया अब राजा जो परिखित महाराज प्रश्न करते हैं जे आश्चुर्ज लगा प्रियव्रतो भगवत प्रियव्रतो भागवतो आत्मा कथं हो कथंग मुने गृह अरमत जन मूलो कर्म बंध हो राजा प्रश्न कर रहे प्रियो पो तो सुना है तो भा, महाभागवत है आत्मा राम है भगवान का भजन में उसका बड़ा रुचि है वो कैसे संसार में आके संसार का सारे हल पकड़ के फिर रहा तो इसको तो कैसे हुआ क्योंकि संसारी जीवन तो पराभव होता है पराजय होता है जीवात्मा जीत नहीं सकता संसार में रहकर अगर संसार में रहना साधु संघ के द्वारा संभव हो गया तो संभव तो गृह था को बुने था को सौदा होली बोले ठाको बोले डाको ऐसा अगर हो तो अत संभव है घर उसका वृंदावन बन जाता जे दिन गृह भजन देखी गृहोक भाई कितन में है ना जे दिन गृहत भजन देखी गृह तोलोक भाई तो ऐसा अगर स्थिति है तो अलग है लेकिन अक्सर देखा जाता है संसारी जीव इस संसार में उलझ जाते हैं समाधान नहीं कर पाते इतना समस्या है, है। कैसे समाधान करें? एक समस्या का समाधान करो दूसरा समस्या दूसरा समस्या तीसरा समस्या लाखों करोड़ों समस्या घेर लेते हैं और बाद में बेचारा क्या करे इसलिए बताए सिराजू बाचो प्रिय व्रतो भागवत आत्मा कथं मुने गृह अरम तो जन कर्म बंधो पराभव हो नूनमुक्तो संज्ञानम तादृशी नाम दिजर्सो गृहेशु अविवेश भविर् महताे उत्तम श्लोकोपादय छया निवृतिया न कुटुम्बे स्पृहा मति सारा व्याख्याम नहीं करेंगे तोरो एक श्लोक व्याख्या कर दे ये जो भगवान का चरण का छाया जिसको मिला है मतलब अमृत जिसको मिला है वो कुटुम्ब आदि लेकर इसमें रमन करने में उसका मजा नहीं आता आता है संसार में भक्ति मनोद ठाकुर था संसार में शिवास पंडित शिवानंद सेन क्या उन लोगों का संसार संसार था हमने दिखाया नहीं था प्रमाण देखे ये तो दिखावा संसार है संसार नहीं था सारे एकदम भजन का सब प्रमाण दिया था हमने कैसे कैसे कितना चौमासा बनाने के जाते थे आते जाते कितना समय हर वगैरह हा गौर हा गौर बोल के अपना जीवन के, इसी को बोलता है भगवत प्रेम जब ऐसा हो जाए तब तो आपका जीवन शास्त्र हो जब तक ये ना हो निश्चिंत नहीं रहो कोई तो महात्मा खोलू विपद से हे विप से राजन प्रश्न करता है हे विप्रसे उत्तम श्लोको महताम खोलो विप्रसे उत्तम श्लोको पादयो छाया निवृत्त चित्तानम जिनके भगवान की चरण कमल की छाया के द्वारा जिनका बासना निवृत्ति हो गया और बास हो गया और कुछ नहीं फिर अमृत है अंदर खुलो तो अमृत ही पिघलते रहेगा ऐसा जो हालत है वो का कटुम्ब कुटुम्ब आदि लेकर क्या रमन करना चाहे तो कैसे किया उसका सुखदेव सुखदेव बोले बाड़म, बाड़म ने, तुमने ठीक ही बोला लेकिन उत्तर सुन लो से बाड़म भगवतो दियामरारिंदम मकरसो आो परमहंस दैतो कथाम किंचित अंतरायो विहिता स्वाम शिव तमा पदवीं न प्राय निन्वंती तुमने ठीक ही बोला है लेकिन ये पुन्नो श्लोक भगवान के सिमा चरणार विंद का मकरंद पान करते करते जिसका नसा चढ़ गया चित्तविष्टो हो और जो लोग भगवान का कथा अनंतमय भगवत कथा को ही आपका मंगल का पद पदवी ज्ञान क्रिया कथा छूकर कुछ नहीं है जैसे गोपियों ने बताए दसम स्कंद में आएगा तब कथातम तप्त जीवन कविवीर कल मसाप मंगलम सीमदात भुवि गिनती भूरिदायना एक गोपी गीत का सुनो सुनोगे बाद में गोपियों ने है बोलो अरे भगवान ये भगवान तो नहीं बताते कृष्ण तो गया लेकिन उसका जो कथा है वो तो रह गया उसको कैसे छोड़े वही तो प्राण बन के रह गया जब गुरु वैष्णव भगवान को इनका कथा को आपका जिंदगी का प्राण बन पाओगे बना पाओगे तब तो जानो आपका ग्रीन सिग्नल हो गया आपका गाड़ी धकाधक चलेगा ग्रीन सिग्नल अब चलेगा पक्का सिद्धांत जब तक ना होए, जितना भी गाड़ी लेके इधर दिया हो महाराज जी को इधर दिया कुछ नहीं होगा अः कुछ होगा सुख जरूर होगा ऐसा नहीं होगा नहीं होगा लेकिन परम मंगल जो है उसको ढूंढना चाहिए बुद्धिमानक तो ये जो जैसा भगवान का कथा जिन्होंने प्राण बना लिया ये लोगों मंगल का पथ कभी भी परित्यग नहीं करता जो एक बार अमृत तो पान कर लिया नशा चढ़ गया चाहे वो घर में रहे चाहे वो बाहर में रहे जहाँ भी रहे उसका एक ही हालत है हक भगत मन में रमन करता है ना उसका संसार कुछ नहीं कर सके कुछ कर सकेगा बाहरी दृष्टि में भक्ति में मक तो संसार में संसार में था संसार में था हजारों हजारों लेखनी लिख के गए हैं महाराज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं ऑफिस ऑफिस में थोड़ा सा पंद्रह मिनट टाइम है पंद्रह मिनट में लिख लिया एक कविता कीर्तन अगर नहीं लिखते तो हमको कैसे मिलता इतना सारे किताब इतना सारे कीर्तन इतना सारे आर्टिकल कैन यू थिंक अबाउट इट चिंतन करना का बाहर है तो क्या करता है गुरु वैष्णव सोचो ये कैसे क्यों किया भले हम तो चला जाए जगतवासी का मंगल के लिए छोड़ के जाए सिद्धांतों थोड़ा वो देखे उसका सुधार हो जाएगा तो किसी भी हालत से मंगल का पद भी वो लोग छोड़ नहीं पाते क्योंकि निशा चढ़ गया है तो आपका ये चिंतन करना अमूलक है राजा जो प्रश्न किया ये कैसे संसार किया ये कैसे संभव है महाराज ये संभव है ये तो संसार तो नहीं है देखने में संसार में है वो भी कैसे हुआ था वो भी एक लंबा चौड़ा कहानी है छोटे में बता दें वो भजन करने के लिए चले गए उस दिन बताए थे ना चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए वहाँ श्री शैल्य है दक्षिण तो भारत में उस श्री शैल्य में हर पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप में रहते हैं महापभु जाके वहाँ उनके तीन चार दिन वहाँ रहे और उनके पास प्रसाद पाया माने भोग रोशन रंधन करके खिलाए और शंकर भगवान का साथ दोस्ती गला पकड़कर उसका साथ इष्ट गोष्ठी किए साक्षात कृष्ण है वो साक्षात महादेव है फिर भी ऐसे मानुष्य लेंगे ये आदमी बन के चैतन्यमापू बन के रहे वो शंकर भगवान ब्राह्मण बन के रहे अब दोनों में बैठ के कितना आपस में चर्चा है तीन चार दिन जाने का इच्छा ही नहीं करता बैठ के बात करते और पार्वती जी रोसोई करके खिलाते थे, थे वो रोसी कैसा होगा आप विचार करके देखो <laughs> कैसा रसोई है सोची माता जब रोसो करते थे कैसा रोसी बताओ है <laughs> पागल हो जाते थे वो जो रूसी हैं वो खाने की एक भी एक दिन जो खाया वो जिंदगी में बोलेगा नहीं दक्षिण भारत देखिए क्या परमानंद पुरी क्या परमानंद भ्रत बोले हमने गया था न, आ, क्या नवद्वीप में वहां जगन्नाथ मिश्रो इनका घर में गया इनका पत्नी शशि देवी इनका पास हमने का घंट खाया था अरे महाराज क्या चौतन वहां पर बोले वो तो समय मेरा मेरा पिता पिता था <laughs> वो तो मेरा अच्छा बोले पूर्वास्तम हाँ। <laughs> ऐसा करके क्या चीज है सब सोचने का बाहर है महाराज क्या सोचोगे अभी बात है ये तो भजन करने के लिए चले गए कौन ये जो प्रिय वो संसार नहीं करेंगे नारद जी तो ऐसा काम में लगे रहते हैं किसी सब किसी को संसार का बाहर कर दो है आउट कर दो सब तो नारद जी उसको लेके बैठे हैं पूरा सुंदर हैं। वहां जाके उसको उपदेश दे रहे हैं सुंदर भगवत कथा उपदेश दे रहे हैं इसी समय मोनू जी महाराज ब्रह्मा को लेके पिताजी देखो बात नहीं मानता है लड़का क्या करो आप थोड़ा चलो पोता को तरह समझाओ बोल ब्रह्मा को लेकर नारद जी ऊपर से ब्रह्म से धीरे धीरे उतर रहे अब जाओ आके उधर आए संग संग उदे की चारों ओर रोशनी है लाइट उठ के खड़ा हो गया क्या हो गया हो आए हैं पर दंडवत किए प्रिय व्रत दंडवत के दोनों ही खड़े हो गए नारद जी उसके बाद ये जो ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मा जी ये तो पोता लगता है उसको समझाया देखो बेटा बात ये है ये जो हम जो जो सृष्टि का क्रियाक्रम करते हैं यह सोच ये तो हम भगवान का आदेश से ही करते हैं ना बड़ा हाँ जरूर तो भगवान का आदेश से करते हैं भगवान का आदेश है तो ये मेरा सेवा हो गया सेवा हो गया ना भगवान का आदेश है तुमको सृष्टि पर तो देखो बेटा श्री भाम नहीं है हाम शंकर वरुण इंद्र जो कुछ भी ऐसा भगवान का आदेश से भगवान का वयम भवस्ते तत् तो तो ऐशो महर्षि बहामो सर्वे विभोसा जस्विष्टम वैसे भी हम नहीं है हम मैं हूं भव शंकर जितना सर ऋषि मुनि है सर्वे विभोसा जस्विष्टम सब उनका आदेश पालन पालन करने की विवश है कर नहीं पड़ेगा निबोदो ताते निबोदो तातेदम अमृतम बब्रिमी माँ स्वीतुम देवम अर अरहसी अप्रमेयम देखो तातो बेटा हमको गलत मत समझा ये जो हाम है शंकर है जितना सारी जो लोकपाल है सब भगवान का आदेश पालने के लिए मजबूर है क्या करो है अब इसी अवस्था में देखो करना पड़े तुम्हारा पिताजी भी हमारा आदेश से किया और तुम वो लोग संसार नहीं करेगी अच्छा एक बात बताओ भगवान का चिंतन अगर तुम्हारा अंदर में आए हमारा कहने का मतलब है तुम्हारा दिल में जो काम क्रोध लोभ मोह मधो माश्चर्य जो छह है ना रिपु शत्रु तो छाई है बाहर में शत्रु ढूंढ रहे हो लेकिन शत्रु तो अपना अंदर में ही है ये छह छत्रु आपको पराजित करके हर वक्त आपका रख दिया है संसार में रख दिया कि नहीं अब विचार करके देखो अगर आपका सरो सौरो ये जो सौटो सौ सो पत्नियां ये जो छत्रु हैं इनको अगर जय कर लिया तो गृह था को बने था को सदाहरी बोले था तो बेटा आप ये समझो कि तुमने तो जंगल में जाने के लिए बहुत दौड़ते हो अब विचार करके देखो तुमने अगर संसार को जय कर लिया तो संसार में रहने से क्या मुश्किल है संसार अगर आपका जय हो गया उसके बाद संसार में रहो तो कुछ मुश्किल है धुबो महाज का बातकाल बताया था धूमा संसार में रहा 60000 की से सत हमने भूल गया इतना साल उधर राजत्व किया प्रहलाद महाराज भी ऐसा बहुत दिन तक तो उन लोगों को संसार क्या कुछ कर पाया बिगड़ पाया तो तत्वों को ज्ञान होने का बाद जो संसार में रहना इसमें कोई मुसीबत नहीं आती जब बिना सोचे समझे अगर पागलपंथी करो पागल का माफी संसार करो उसमें जरूर बंधन हो संसार को समझने का बाद तत्वज्ञान तो तो होने का बाद अगर संसार करो उसमें कोई परावा स्त्री को कहाँ भागोगे स्त्री को मार के निकाल दोगे नहीं स्त्री है लेकिन स्त्री को चिंता करोगे और तो संसार कर लिया महाराज अब क्या करे लेकिन ये जो पत्नी है ये तो भगवान का दासी है अब ये विचार करो बाकी जीवन जो है उसमें पति पत्नी ऐसे रहो कि जैसे भगवान का दास दासी बस उसमें विचार मत करो जो हमारा भोग बुद्धि यह सब मत करो उसमें बंधन नहीं होगा संसार छोड़ के कहाँ जाओगे विशेष करके कलिकाल है जहां जाओगे वही बंधन होगा लड़ाई है झगड़ा है और परेशान हो जाओगे हम तो घर छोड़ने के नहीं बोलता घर में भजन कर लो घर में वृंदावन को लाओ बस घर में वृंदावन को लाओ खूब कीर्तन करो कथा चलाओ जिंदगी भर ऐसा करो देखो ऐसा करके चले जाओगे ऊपर कोई कष्ट नहीं होगा अभी प्रश्नों उठता है जो देखो ब्रह्मा जी सुंदर एक तत्व बताएं इसको समझने का बाद देखो बड़ा आनंद आएगा भय प्रमत्वस्व बनेशिषाद यत स्वास्थ्य सह सट पत्न जितेन्द्रियवात्मरतेर्बुदस््रम कि अवध्यम ब्रह्मा जी बताएं भयं प्रमत्तस्व बनेशुपीषाद अगर आपका छय बेग दमन नहीं हुआ तो जंगल में जाओ वहां तो यही मन को लेकर जाओगे ना मन तो यही है तो इसी मन को लेकर जंगल में जाओ वो तो आपको परेशान करेगा भयम प्रमत्त स्व बनेशु पिछाद जत स्व आस्ते सहस सहसठ पत्नियां तुम्हारा जितेंद्रियो नहीं हुआ है तुम तुम्हारा मन मन पर विजय पत् तो नहीं हुआ इसी कच्चे अवस्था में तुम जंगल में जाओ इट इज वेरी डेंजरस फॉर यू ऐसा डेंजरस है तो पूछो मत इसलिए हर वक्त साधु संतों का संग्रह हो तुमको हम भगाने के लिए कोशिश नहीं करते हर वक्त वो साधु गुरु में डांटे मारे गाली दे अपमान कुछ भी करे फिर भी उसका चरण नहीं छोड़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना वही ले जाएगा वही ले जाएगा पकड़ के प्यार हो गया ना काल इस बारे में चर्चा करेंगे बदजीव का साथ गुरु वैष्णव का अगर संबंध हो इसका बारे में काल बोलेंगे तो भयम प्रमोदेश पत्या तुम्हारा छय रिपू तुम्हारा पीछा करे किया तुमने जंगल में भाग गया मन भी तुम्हारा वही मन है जिस पर विजय पक् तो नहीं हुआ तो उसमें क्या फायदा है बेटा बताओ अगर आपने गुरु वैष्णव का कृपा से तुमने संसार पर विजय प्रपक् कर लिया और तुम्हारा छय रिपू तुम्हारा बस में आ गया गोस्वामी किस दे, किस हम गुस्सा करते हैं गोस्वामी हर आदमी को बोला नहीं है क्योंकि जिसका पूरा इंद्रिया जितना सारा इच्छा उठना उसका साथ रहो तो तुम पागल जाओगे बोले क्या कर रहे है पूरा दिन ये कि आदमी का करना संभव है वो गोस्वामी है फिर भी वो लोग अपने को गोस्वामी नहीं कहलाते वो शर्म के मारे छुपे रहते हैं और गोस्वामी यहाँ या आया वो सब गोस्वामी गोस्वामी बोलोगे तो हो जाएगा ये गौरिया मठ का विचार हो गया और गोरिया मठ नहीं रहेगा हो जाएगा क्या करे महाराज करने का कोई सुनता नहीं मेरा दो रास्ता खोला है एक तो है एकदम निर्जन भजन में चले जाए चुपचाप और एक है एकदम फाट छूट करके पुछर करें दोनों रास्ता खुल्ला है दोनों में क्या करे जो भी है ठाकुर जी का जो इच्छा तो तुम अगर जितेंद्री हो गया तो उसमें तुम संसार में रहो तो क्या बिगार सकता है संसार तुम्हारा बेटा बताओ आप तो उन्होंने बोला तो बात तो जुक्ति तो ठीक दिया दादाजी बोले देखो एक बात तुमको किसी ने आक्रमण किया ध्यान से देना तुमको किसी ने आक्रमण राजा लोग क्या करते थे किला किला बनाते थे ना किला का अंदर फूटा रहता था किला किला का अंदर से किला का अंदर में बहुत सारे सेना रहते थे और पानी का भी चारों ओर एक तो परीक्षा रहते थे और उसमें राजा ने आदेश दे दिया तो उसमें जितना शत्रु आए उसमें उसका अंदर से बस गोला मारो और उसका गुली आए तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो तो किला है एक से देख रहा है एक से गुल मार रहा है और 12 घंटा एक बैच लड़ाई किया और बारह घंटा बाद एक दूसरा बैच आया दूसरा बैच जाके लेट गया थोड़ा आराम किया स्नान आदि करके भोजन कर दिया हैं? कितना मजा है तो ये संसार है आपका इसमें इसको केला समझो इसको भोग का सामान मत समझो इसमें केला है आप शिला भक्ति वालों इसमें आश्रय ले ही लिया वास्तव आश्रय लिया तो कोई समस्या नहीं है घर में भोग का चिंता बिल्कुल छोड़ दो घर में ही ऐसा बना लो कि इसको तो जैसे किला है कोई आक्रमण करे अब अस्वस्थ हो जाए आपको अगर अभी संन्यास बनाया जाए तो आप अगर इधर उधर भटकते रहो कहाँ खाना मिलेगा हमको गर्म पानी चाहिए हमको दूध चाहिए कहाँ मिलेगा ये तो हम लोगों के लिए संभव है तो नहीं है तो नहीं है तो, नहीं है, तो, नहीं है, तो नहीं है, क्या हुआ हाज कितना साल बीत गया ऐसे जिंदगी कुछ नहीं होता लेकिन आप लोगों के लिए संभव नहीं है इसे व्यसन में मत पड़ो इसको चाहिए नहीं तो मर जाएगा क्या मर जाएगा तुम तो बेकार की बात है जितना व्यसन को छुट्टाओगे उतना अच्छा है हम जानते हैं एरिस्टोकेसी को मेंटेन करना है हमारा घर में आया एसी नहीं तो लोग क्या बोलेगा तो है ही है लेकिन ये चालाक ही करो सिला भक्तिवाली महाराज कमापी ए सी तो बार में लगा हुआ बंद करके कर रखो विस्तारा <laughs> तो है सारे चौकी बगी सुंदर इतना सारे पालंक है लेकिन माटी में सोता है ये ताकत ये इसी में सोता है ऐसा बड़ा महापुरुष इनको क्या बाहरी विचार में आप समझ जाओगे हैं इतना जल्दी अच्छा करो आप जीते कि हम जीते <laughs> देखा जाए जो भी है अभी ये देखो इस बात को इन्होंने क्या बताया ये देखो बेटा ये तुम्हारा है किला संसार में रहो थोड़ा सेवा कर दो तुम्हारा पिता भी बुढ़ा हो गया हमारे भी देखो उम्र हो गया तो तुम्हारा तुम संभालना है तो तुम अगर नहीं संभालोगे तो भगवान का ही सेवा है भगवान ने हमको दिया था हमने तुमको तुम्हारा पिताजी को दिया था मनु को मोनू तुमको दे रहा है तुम नहीं दे सेवा ही तो है ठीक है जो कहते हो बोल के वो ले लिया है अब लेने का तो घर में आना ही पड़ेगा राजधानी में बैठ गया अब क्या करे अब ब्रह्मा अब ब्रह्मा जी जब उपदेश देने का बाद इतना लंबा चौड़ा उपदेश किए इतना लंबा चौड़ा उपदेश तो महाराज कर दिए लेकिन जब ब्रह्मा विमान में चढ़कर हंस वाहन है ना हंस बहन ऊपर में धीरे धीरे जा रहा है ब्रह्मा का मन खराब हो गया एक अच्छा हमारे खनदन में आया था भजन में गया उसको समझा बुझा फिर लाए ब्रह्मा का मन खराब हो गया ब्रह्मा तो समझा है वो भी मान लिया लेकिन ब्रह्मा जब हंसमान में ऊपर जा रहे थे मन बीमाना हो गया भजन में गया वो बरा सोभा की बात था लेकिन हमने समझा बुझाकर उसको लौट के लाए चलो अभी ये जो है इनका वंश में अभी देखोगे बहुत सारे वंशों का विस्तार है इसमें प्रिय व्रतों का संसार हुआ संसार में धीरे धीरे ये जो है ये विश्व ये जो है आपका व्रत शादी किए हैं विश्वकर्मा का कन्या बहस बहिस्मती इसमें बड़ा खानदान का वर्णन है आगे चलकर आप देखोगे यहाँ अग्निध्रोह अग्निध्रोह हुआ जन्म हुआ आगे चलकर इसका बाद धीरे धीरे अग्निध्रोह का पुत्र है सब इधर हम काल बताएंगे आपको काल वंशों के का बारे में थोड़ा बताएंगे अब समय तो थोड़ा हो गया अब लोगों का फिर उसका बाद नाभि नाभि का पुत्र होगा मेरुदेव मेरु मोहिषी मेरुदेवी था थी फिर उसका बाद धीरे धीरे धीरे धीरे इसका वंशों का थोड़ा वर्णन करके हम लोग जाएंगे कहाँ जरोवर ऋषभदेव ऋषभदेव का कहानी बताएंगे नाभि का पुत्र ऋषभ ऋषभ भगवान का अंश में आया था वो जगत में परमंश जो आ, जो जोग है उसको दिखाने के लिए इधर आए थे और ऋषभदेव का सौ पुत्रों उसमें जो सबसे बड़ा है भरत जी महाराज भरत जी महाराज का नाम पर भारत जी भारतवर्ष का नाम हुआ था ये काल बहुत बहुत जल्द थी मिनट में हम बता देंगे फिर उसका बाद आप देखोगे ये ऋषभ जी महाराज जी का कैसा सुंदर उपदेश है थोड़ा बहुत उपदेश आप विचार करोगे उसका बाद भरत जी ए भरत जी महाराज भरत जी महाराज शोर के जंगल में गए वो भी जंगल में कैसे बंधन हुआ था फिर जड़भरत बन के फिर पैदा हुआ था ब्राह्मण घर में जड़ बन के रहा रूहुगन को कैसे उपदेश किया ऐसा करके काल पंचम स्कंदो थोड़ा विचार करेंगे हैं काल ऐसा विचार करेंगे तो जो श्लोक बताया आपको शायद या है याद है क्या श्लोक बताया था शुरुआत में सुख बताया था क्या सुख सब भूल गए? तो क्या करें हम बार बार याद दिलाते रहें? कोई फायदा है क्या <laughs> याद ही नहीं रहता अच्छा यहाँ देखो ये जो श्लोक है जसो ब्रह्मा देवा वेदालोका चरा चरा नाम रूप विभेदे न फलगुआ च कलया कृत जो ब्रह्मादय देवा वेदा लोका चरा चरा जितना सारे ब्रह्मादि देवता जब सब है नाम रूप अलग अलग पकड़ के भगवान का ही जो शक्ति है भगवान का ही जो कला अंशो कला होता है ना एक कला है छोटा छोटा विभूति वही भगवान को हम बुलाते हैं जसो किसको को बुलाते हैं हम भगवान गजेंद्र बोलते हैं वही भगवान को बुलाते हैं जसो ब्रह्मा दया देवा बेदा लोकाशरा नाम रूप विभेदे न फलगुआ चल या कृत वही भगवान को हम बुलाए नाम नहीं बताए लेकिन जिसको बुलाया भगवान समझ गया हमको बुला रहे पहले तो ब्रह्मा शंकर सब आ गए महाराज बुलाते कह रहे नाम तो नहीं बोलता सब आ गया आकाश में देखोगे विचार आएगा और सुन हम गजेंद्र मुखन सुंदर चेष्टा करेंगे विचार करने का तो आ गया अभी बांछा कल पुर्वश्य कृपा सिंधु बच्चो पति तान पावन भो वैष्णव भ्यो नमो